दोनों को जरूरी है तो पूर्णता में ही एक रूपता है अभी हम क्या करते रहे उसके मन की कर लो भाई तो मनमानी उसकी सुन ली कभी हमारे मनमानी सुन लो कभी दोनों ने अपनी मनमानी त्याग दी और भगवान की सुन लो या गुरुजी की सुन लो उससे हमारे बीच में एक रूपता होने की नहीं है ये बात समझ में ही तो पूर्णता ही एक है अभी दिने की रात इसमें हम एक ग्रुप हो रहे कि नहीं हो रहे ये हमने कोशिश की है एक ग्रुप होने के लिए एक ग्रुप होने की कोशिश नहीं करना है ये बात हमको समझ में आना तो है एक ग्रुपता तो प्रमाण है एक रूपता की कोशिश नहीं करना है एक रूपता तो प्रमाण है कि आप आप सही समझ गए हो तो अब तक हम क्या किए संबंध में बहुत मेहनत किए कि नहीं किए किए पूरे दिन से ये सोचते यार कि चलो मिलजुल चल रहे भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसको बता दू उसका हम सपना समझ लें उससे नहीं हो रहा है कैसे हो रहा है पूर्ण होने से कंप्लीट होने से हम मिल जाते हैं। हम सबका मिलन बिंदु जो है वो पूर्णता है अधूरे में मिलने वाले है ही नहीं यदि मेरा अधूरा सोच है अधूरा व्यवहार है होगा अधूरा कार्य होगा तो हमारे आपके मिलना नहीं होगा ना होने वाला है तो अब यह बात बनी पूर्णता में ही एक है पूर्णता ही एक है लिखो विचार की पूर्णता ही विचार की एक है विचार की पूर्णता ही विचार की एक रूपता है तो किस पे कर प्रयास किस पे करना है एक रूपता के लिए प्रयास करना है या पूर्णता के लिए प्रयास करना है हा जी पूर्णता का प्रयास करेंगे या एक रूपता का करेंगे तो मेरे को ठीक ठीक चीज़ें समझ में आए पहले वो जरूरी है ना कि मेरी पत्नी को पहले समझ में आए वो जरूरी है या पति को पहले समझ में आए जरूरी है तो पूर्णता ही एक रूपता ये बात बहुत अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगी तो आगे का कार्यक्रम क्या होना है आगे का कार्यक्रम क्या होना है अगर हमको ये समझ में आया कि समझना ही है तो आगे हम हमारी को नियोजित करेंगे समझ समझने के लिए तो पूर्णता कुल मिलाकर एक रूपता है तो अपने में एक पूर्णता को पाना उसका प्रमाण है कि एक रूपता को पाना पूर्णता मेरे को भ्रम हो सकता है कि मैं तो मैं तो कंप्लीट हो गया हूं मैं तो समझ गया हूँ इसका भ्रम आसानी से हो सकता है या नहीं हो सकता है समझदार होने का सबसे आसान भ्रम हो सकता है ना लेकिन प्रमाण जोड़ देने के बाद ये भ्रम एकदम भाग जाता है ये बात समझ नहीं तो कोई अगर जिनके साथ हम रह रहे हैं कोई हमारे साथ रह रहे हैं उनके साथ अगर हमारा वो बन ही नहीं पा रहा है इसका मतलब है कि समझ में कमी है हम दूसरे की कमी निकाल रहे हैं अभी हमको अपने में सोचने की जरूरत है कि हमारे में भी समझ की कमी हो सकती है तब क्या निकल गया है कि पूर्णता ही एक रूपता है तो कार्यक्रम क्या होगा अब पूर्णताओं का कार्यक्रम क्या पूर्णता है एक पूर्णता पहले से हो चुकी है हम सब लोग गठन के रूप में पूर्ण है मतलब ये जो मे नाम की चीज है ये मरने वाला नहीं इसको मैं आगे बताऊंगा टी ब्रेक के बाद क्योंकि ये गठन के रूप में पूर्ण है दो पूर्णताएं है, बची हैं जिसको कह रहे हैं विचार की पूर्णता और विचार पूर्ण होगा तो उसके आधार पर आचरण होगा तो विचार पूर्णता और आचरण पूर्णता अब मेरी जिंदगी का स्वयं के लिए क्या लक्ष्य बन गया विचार पूर्णता और आचरण पूर्णता और शिक्षा और व्यवस्था क्या हो गया कार्यक्रम बन गया कि मैं शिक्षा में रत रहूंगा व्यवस्था में रत रहूंगा तो प्रयोजन क्या है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था वो पूरा होना है तो मेरी उपयोगिता कहाँ से पता चलनी है विचार की पूर्णता से आचरण पूर्णता ही मेरी उपयोगिता बनी विचार पूर्णता आचरण पूर्णता मेरी उपयोगिता बनी और किस कार्यक्रम में लगूँगा शिक्षा के कार्यक्रम में और शिक्षा कहाँ होने वाली है व्यवस्था बिना होने नहीं वाली है तो कहीं भी शिक्षा का काम कर जैसे अभी आप लोगों के साथ एक शिक्षा का कार्यक्रम चला तो इसके लिए कोई ना कोई पीछे के तो बैकग्राउंड में व्यवस्था चाहिए घर आज से दस साल पंद्रह साल पहले भी हम ये शिविर करते थे तो कहीं का रिजॉर्ट बुक करा लिया और वहाँ रहने के व्यवस्था करा दी खाना करा दिया और ये बातें बता दी बातें तो यही बताते थे बहुत अच्छी भी लगती थी लेकिन जाते समय लोगों के चेहरे एकदम फेंट रहते थे उनको कुछ पकड़ में नहीं आया होता था विचार सोचना विचारना आचरण आपका बोलना करना व्यवहार करना ये सब आचरण वो मूल्य चरित्र नीति वो आचरण है आचरण क्या चीज़ है मूल्य चरित्र और नीति का कॉम्बिनेशन बराबर आचरण लिख लो आचरण इज इक्वल टू मूल्य धन चरित्रधन नीति कंडक्ट जिसको हम कंडक्ट कह रहे हैं कंडक्ट इज बेस्ड ऑन सम वैल्यूज कैरेक्टर एंड पॉलिसीज अगर इनमें कोई गड़बड़ होगा तो कंडक्ट गड़बड़ हो गया मूल्य नहीं है तो अवमूल्य नहीं है अपमानपूर्वक जी रहे हैं रूप पदबल धन से अपना मूल्यांकन करा रहे हैं चरित्र ठीक नहीं तो पर में जी रहे हैं पर नारी में जी रहे हैं और नीति ठीक नहीं है तो अपने लिए अलग और दूसरे के लिए अलग तो इस प्रकार से फंस गया मामला तो ये बात समझ में आ गई ये मोटी मोटी बात ठीक से बैठी कि नहीं बैठी वकील साहब ठीक बैठ रही है बात कोई दिक्कत इसमें है प्रति बताई ठीक है कुछ छूट रहा है तो संबंध है ही और संबंध में हम तृप्ति पूर्वक जी पाते हैं यदि संबंध है ही और संबंध में संबंध में यदि हम तृप्तिपूर्वक जी पाते हैं तो हमारे समझदार होने का प्रमाण है यदि हम तृप्तिपूर्वक नहीं जी पाते हैं तो कोई प्रमाण नहीं हम नहीं जी पाते तो हमारे से दूसरा कौन जिएगा वो तो आगे की कहानी होगी वो तो होना ही नहीं है इस प्रकार से अपने एक विचार की पूर्णता अपने में एक समझ की पूर्णता ये हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए स्वयं में स्वयं के लिए ये कार्यक्रम होना है या नहीं होना है इसको हम स्वीकार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कार्यक्रम क्या है रोटी खा का लिए खा रहे हैं हम या तो खाने के लिए जी रहे हैं और यदि जीने के लिए खा रहे हैं तो जीने के लिए खा रहे हैं तब तो ये काम निकल के आता है और नहीं तो सारा कार्यक्रम क्या है खाने के लिए जीना है ये बात ठीक से समझ में आ रही है इसमें कोई दिक्कत है तो अपने लिए जो लक्ष्य बना वो ये बना ये अपनी उपयोगिता को साबित करने के लिए बना कार्यक्रम किस काम में लगेंगे काम में तो कोई लगना पड़ेगा ना आपको कि खाली आप सोचते रहोगे खाली मैं अपने में क्या करूं तो उसके लिए भी काम में लगना पड़ेगा शिक्षा अगर समझे नहीं हो तो समझने जाओगे यदि समझे हो तो समझाओगे और कोई भी शिक्षा का कार्यक्रम व्यवस्था के बिना नहीं होता जैसे मैं बता रहा था कि ये काम पहले भी हम करते थे लेकिन जिस प्रकार से अभी थोड़ा थोड़ा काम हम जीने के स्वरूप में कर पा रहे हैं बहुत थोड़ा सा कर पा रहे हैं लेकिन उससे भी बाकी लोगों को समझने के लिए बहुत सारा तैयारी हो गया अवसर बन गया आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है अब है ना पहले ये सब बातें हम करते से कम समझ समझा पाते थे है ना बाबा जी से हम समझते थे तो और ही कम समझ में आता था क्योंकि एक वो अकेले आदमी को देख के हम समझ ही नहीं पाते थे कि क्या है मतलब इसका है ना तो बड़ी मुश्किल से समझ में आया उसके बाद थोड़ा सरल हुआ उसके बाद थोड़ा और सरल हो गया तो क्यों हो गया कोई भी शिक्षा होगी तो व्यवस्था के बिना नहीं होगी और ये सब समझने समझाने का कार्यक्रम जिसको हम कह रहे हैं अपनी विचार पूर्णता और आचरण पूर्णता ये मेरा प्राइमर प्राइमरी मतलब प्राइमरी लेवल पर हमारा काम हो गया और ये सब कैसे पूरा होने वाला है प्राइमरी कहाँ पूरा होने वाला है? सेकेंडरी के साथ सेकेंडरी क्या चीज़ है आप कुछ तो करोगे ना एक्सटर्नल तो जो कुछ भी आप करोगे उसके लिए सपोर्टिंग होना चाहिए वो है शिक्षा और व्यवस्था आपको समझना समझाना और दारू दुकान खड़े रहो कैसे काम चलेगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपने को धीर धीरे धीरे चीजों को सेट भी करना पड़ेगा और उसमें इन दोनों के होने से प्रयोजन क्या पूरा हो रहा है अखंड समाज सार्वभम व्यवस्था ये बात समझ में आ गई माइक माइक। लीजिए स्पीड से हम बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से आप प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं मगर इनको पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों साल लग सकते हैं तो पूरी मानव जाति को हम कैसे बदलेंगे अपने जीवन काल में या समय रहते बिल्कुल ठीक बात है पहला तो ये बात है कि गति कमी है ये बिल्कुल ठीक बात क्योंकि क्यों कम है क्योंकि आप जुड़े उसके साथ अब तक आप अभी सोच ही रहे हो कि जुड़ू कि नहीं जुड़ू यदि आपको लगता है कि गति कम है तो बढ़ाओ हमने हमने अपनी गति बढ़ा भी ली है ना हमने अपने आप को या मल्टीप्लाई भी कर लिया भैया तो जो बाहर जो बुराइयों वाला मल्टीप्लिकेशन है वो जल्दी हो रहा है तो और बाजू वाले से बात करेंगे ना चिंता क्या कर, कर रहे हैं आप मेरे को छोड़कर बाकी तो कोई लोग कर ले हैं। ये तो ये तो पूरा पड़ेगा नहीं तो एक तो ये बात बनती है कि ये सब बातचीत इसीलिए हो रही है कि आप भी ऐसा सोचे समझे और अगर ये आवश्यक है तो हम इसमें इसमें लगेंगे ये एक बात बनी दूसरी बात कुल मिलाकर कैसा प्लान काम करता है उसको विकल्प शिविर में आपको बताएंगे पूरा सिस्टमेटिक प्लान है अपने पास कि कैसे अपन पूरी देश दुनिया तक पहुंच सकते हैं अगर ठीक से आप आप जुड़ते हो तो अगले दस साल में हम पूरी धरती तक पहुंच सकते हैं कितने साल में ऑनली इन टेन यदि यदि का मतलब यह कि जितने हम ढाई लोगों से अगर बात किए उसमें से अगर उसमें से यदि आप जुड़ जाते हो 250 को छोड़ो 250 को कितने को छोड़ दो टू फोर्टी को छोड़ दो यदि उसमें से आप जुड़ जाते हो तो हम अगले 10 वर्ष में ये दुनिया में बढ़िया सुंदरतम व्यवस्था कर सकते हैं उसका पूरा प्लान है उसका पूरा प्लान कल्पना से नहीं है वास्तविकता के साथ है। और उसमें कितना काम हुआ नहीं हुआ वो आपको बताएंगे है ना लेकिन मेरे ख्याल से आज वो समय कम है हमारे पास नहीं तो हम परिचय शिविर में भी कई बार बता देते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं है हम उसमें कुल मिला 15-16 स्टेप्स में काम है उसमें से हम लोग छठे स्टेप पे भी काम कर रहे हैं पहला स्टेप में हजारों लाखों साल लगे दूसरे स्टेप में उससे कम साल लगे तीसरे में उससे कम लगे चौथे में चौथे में जहाँ पर नागराजी खड़े हो गए वहाँ पर कोई 30 साल लगे उसके बाद उससे भी कम समय लगा और आज जहाँ हम खड़े हैं उसमें भी कम समय लग रहा है और अगला स्टेप उससे भी कम समय में और आगे की जो गति है वो बहुत ही तीव्र गति है जैसे आप कल ही देख रहे हो एक बिटिया ने कल ही बोल दिया कि मेरे को तो यहीं यहीं पे काम करना है है ना पहले हम कुछ भी कर ले हुए तो किसी के मुंह से निकलवा नहीं पाते थे कि चलो हम भी मिलकर काम कर लेते हैं कितना भी प्रेजेंटेशन दे लो, एक से एक बड़ा वाला तो ये गति अभी ये, क्योंकि हमारे सबका क्यूमिटी इफेक्ट होता है कोई चीज़ है ना क्या चीज़ होता है मिलकर कोई सिंफनी क्रिएट होती है उसमें गति बढ़ती चली जाती तो आज छठे कदम पर हम खड़े हैं पूरा पंद्रह स्टेप का पूरा प्रोग्राम है यदि आप आप लोगों को मन होगा तो आप लोग है ना यूट्यूब पे वो मिल जाएगा है ना या कहीं वो ऑडियो मिलेगा उसका आप सुन लीजिएगा वो दो घंटे का प्रेजेंटेशन है उसमें कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में खुलासा है और वो बिल्कुल व्यवहारिक बात है उसमें कुछ भी कुछ भी कल्पना नहीं है कि हम कुछ भी गप लगा रहे हैं लेकिन उसमें एक कील कहाँ लगी हुई है एक एंड कहाँ है एक एंड तो मेरे हाथ में एक एंड किसके हाथ में है एक एंड किसके हाथ में है आपके हाथ में 249 को यदि देखते रहोगे तो कभी नहीं हो सकता ये दस साल का सो साल भी होने वाला है और यदि 249 को देखना बंद करके आप अपने को देखना शुरू करोगे तो समझ लो दस साल में हो ही गया भैया आ, मतलब जैसे भी कोई भी अच्छी चीज बढ़ने लगती है तो बाहर एक जो वर्ड है कॉरपोरेट वर्ड की अगर बात करते हैं इतना तगड़ा उनका वो है ना कल भैया और मैं कहा गए वो बैंक वाले जो भैया तो इस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि जैसे मान लो इस चीज़ कोई भी अच्छी चीज़ बढ़ती उनको दिखती है तो उनको लगता अच्छा है अच्छा भैया ये अच्छा हो रहा है इसको तो दबाना पड़ेगा ठीक तो कि कुछ भी तोड़ निकालते हैं वो उसको दबाने के लिए क्योंकि उनका काम खत्म है हम उनका काम ख़त्म कर रहे हैं है ना उनका संग्रह का काम तो जैसे ये भी नॉलेज में आएगा पूरी दुनिया के है ना मतलब थोड़ा अगर आगे इसका विस्तार अभी छोटी संख्या में अगर है तो जैसे ही थोड़ी सी इसकी संख्या बढ़ी होगी तो ये दुनिया की नज़र में आ जाएगा हेलो इसमें यह बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया के नज़र में आना ही है नहीं आता तो कैसे काम चलेगा अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या हर मानव की ऐसी चाहत है या नहीं है हाँ या ना कॉरपोरेट में बैठा हुआ भी आदमी है या नहीं है बैंक में बैठा हुआ आदमी आदमी है या नहीं है तो ये हर मानव की चाहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है अगर ये ठीक से समझ में आता है तो कोई का इसको विरोध बनता ही नहीं है कोई आदमी इसका विरोध कर नहीं सकता है अच्छा अब आया मामला कि वो इसको चौपट करें चौपट तो तब कर सकते हैं जब हम उन पर आश्रित होकर काम करते हो हम उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है नंबर एक बात नंबर दो बात हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं इसमें कोई क्रांति नहीं हो रही को, कोई खून खराबा नहीं होने वाला क्योंकि इसमें किसी का भी विरोध नहीं है भाई आप ऐसे नहीं कोई बात नहीं जियो भाई है ना आप जैसे जीना चाहते हैं वैसे जियो आपकी आप ही के सामने एक सुखपूर्वक जीने का मॉडल खड़ा होता है जैसे आप ही लोग अगर जितने लोग हैं यहां पर एक बार आए दो बार आए आप तीन बार तक आ जाइए सिर्फ कितनी बार तक तो आपको दिख जाएगा दो बार में तीन बार में चार बार में कि यार ये तो सुख से जी रहे हैं, हम जबरदस्ती उलझ रहे है ना हम फालतू तो उलझ रहे जबरा रह तब तो क्या है ना कहीं ना कहीं हमारे में करवट लेने की जगह बनी जाती है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है नागरा जी से मैंने आखिरी प्रश्न ये पूछा था एक बार ये सब तो ठीक हो गया लेकिन ये तो अब इतना सारा गलती लोग करते हैं अपराधी हैं उनसे हम कैसे निपटेंगे तो उसका जवाब तो वो तो वो तो हमेशा जवाब है ना सिद्धांत में देते तो जवाब क्या था क्या जवाब है, है न अभी ये एक बहुत हमारे लिए क्रूसियल मुद्दा है एक होता है सही एक होता है गलती फाइनली कौन भारी पड़ेगा कोई एंग्रीमेन एंग्री की बात नहीं हो रही है, लेकिन सही का प्रभाव ज्यादा होगा कि गलती का प्रभाव ज्यादा होगा यदि गलती का प्रभाव ज्यादा हुआ, तब तो समझ लो हो ही नहीं सकता ये। अंधकार का प्रभाव ज्यादा है कि लाइट का प्रभाव ज्यादा है किसका प्रभाव ज्यादा है और बहुत अधिक गहरा अंधकार हो तो बहुत ज्यादा बड़ी लाइट लगानी पड़ती है क्या एकदम डार्क अंधेरा तो अरे यार चिंगारी भी इतना उजाला कर दे क्या देखा कुछ तो उजाला हुआ तो ये एमसीबी के कुछ नहीं है भैया जरा सी चिंगारी तीसी सी छोटी सी लेकिन इतना अंधकार है दुनिया में अभी फैला हुआ ज्ञान का अभाव है कि कोई किसी का नहीं कोई यहां लूट मार हो रही है और इसमें ये लोग कैसे कैसे कर ले रहे तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट है।, है ना कल को तो मान लो एमसीबी के जैसे मान लो सो गांव बन गए तो अब अब हमको तो फिर और उसमें कंपटीशन नहीं होने वाली और प्रेरणा लेके और आगे आगे आगे काम करेंगे तभी नोटिस में आएगा ना तो ये समझ में आ जाए कि अभी तो जितना गहरा अंधकार है उतना न्यूनतम प्रकाश से भी काम हो जाता है कैसा तो डर खत्म और फाइनली मानव गलती करके सुखी होता है कि दुखी होता है ये आपको अपने में कंक्लूड करना पड़ेगा दुखी होता है फिर यह भी तय करना पड़ेगा कि वो सुखी होना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता ही है और एक उम्र में कोई लोगो ये निष्कर्ष बना ले कि हमको तो जिंदगी भर गलती ही करनी मान लेते हैं कोई एक आदमी पचास साल साठ साल चालीस साल बीस साल में इसने तय कर लिया कि नहीं मैं तो जिंदगी भर गलती करूंगा जी अपराध में जीऊंगा तो हमको उसके पीछे पड़ने की जरूरत क्या है क्योंकि प्रकृति में एक बहुत सुंदर डिजाइन है आदमी मर जाता है तो आप अपना काम करिए यार वो तो अपने आप बनने वाला है आप अच्छा काम करेंगे तो भी मरने वाले हैं और कोई गलत काम करेगा का, तो भी मरने वाला है अच्छे काम की कोई परंपरा नहीं बनेगी गलती की परंपरा अच्छे काम की परंपरा बनेगी गलती की परंपरा बनती नहीं है वो आदमी मर जाए काम खत्म तो किसी आदमी के पीछे पड़ने की जरूरत है क्या इसमें चाहे वो अपनी पत्नी हो चाहे अपना पति हो चाहे पिताजी हो चाहे बच्चा जी हो पीछे पड़ने की जरूरत है हमको हमको बहुत आग्रह और बहुत पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं है ज़रूरत इस बात से है कि आपका विचार हो आपका विचार पूर्ण हो तो वो एक रूप होने के रूप में आ जाए आज जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से कोई भी कंट्री का आदमी आता है कोई भी कंट्री के जितने आप आए यहाँ पर मैं देखा कि उनको उनका जो भी संस्कार हो इसके साथ वो सहमत होते हैं अभी पीछे पांच कंट्री के कुछ बच्चे आए थे वो पंद्रह दिन बीस दिन रहे पाँच दिन के लिए आए थे और उनका देश में और भी जगह प्रोग्राम था तो पाँच दिन रहने के बाद उन्होंने बोला यार ये तो देश में जा रहे हैं उसमें कुछ मिलने वाला नहीं एक्सटेंड करो प्रोग्राम तो आखिरी समय तक यहाँ पर रहे अलग अलग कंट्री के लोग थे तीक? और फाइनली सभी सहमत होके एक फ्रा, एक चेक, चेक कहीं, कहीं जी तो अभी रुको जी तो ये समझ में आ जाए ये समझ में आ जाए कि हर मानव की चाहत इतनी है वो से सहमत होता ही है है ना इसको हमने हेलो क्या करा था भाई आपने एक बार तय कर लो कौन सा नंबर पे लगाए है? है ना तो 25 वर्ष में ये देख ही लिया कि आदमी कोई भी आदमी अगर विरोध विरो, गुस्से में आके नहीं बैठा हो है ना ठीक से बात हो तो वो इससे सहमत ही होता है इतने ही हो सकता है अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी आपको शेयर कर देते हैं सौ लोगों से यदि बात हुई हंड्रेड के हंड्रेड लोग बोलते हैं बात बिल्कुल सही है कितने लोग बोलते हैं हंड्रेड लेकिन बोलते हैं सर मेरे को छोड़ दो मेरे को अपना काम करने दो उसमें से एक आदमी तैयार होता है काय के लिए कि इसको आगे समझता हूँ अभी तक का परिणाम ये था पिछले साल तक का डेटा ये है और ऐसे 100 आदमी जो इकट्ठे होने को तैयार समझने को तैयार होते हैं उसमें से फिर 99 बोलते हैं मेरी कमर जवाब देगी मेरी हिम्मत नहीं है पत्नी को नहीं समझा सकता मैं है ना और उसमें से एक आदमी जीने को तैयार हो है यदि यदि छोटा सा भी प्रयास मैं करता हूँ और उसमें इसको हम छोटा प्रयास बोलते हैं ऐसे छोटे से प्रयास में यदि एक आदमी भी निकल गया आता है तो ये परिणाम ठीक है या नहीं है इसकी स्पीड क्या होगी क्या स्पीड है मानते हैं आप इसको है नजब स्पीड है महाराज आज रूप पद बल धन का इतना दबाव नाम सम्मान उससे जिंदगी की सफलता पैसा सुविधा और ऐसे तमाम विपरीत वातावरण में भी आप में से सौ लोग सौ लोग इसको ये बात को स्वीकार कर पाते कि बात ठीक है अभी हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है ना तो अलग बात है लेकिन उसमें से एक आदमी भी अगर जीने को तैयार हो जाता है तो कितना बड़ा रिजल्ट है और वो फिर किस प्रकार से साहस बनता जाता है इसको बहुत ठीक से हमने देखा ही जैसे हमने यहाँ काम शुरू किया पहला परिवार आने में वो काफी दिक्कत हुआ वो भी डरते रहते थे हम भी डरते रहते थे तो तमाम तरह की डायरी बनाते थे लिखवाते थे देखो, ये दिक्कत आएगी वो दिक्कत आएगी है ना और उसके बाद बड़ा मुश्किल से एक परिवार इकट्ठा हुआ एक के बाद होने के बाद अचानक तीन और आए तीन के बाद पता लगा और आ गए तो एक दूसरे का साहस जो है देखकर है ना वो भी काम करता है तो उसका उसका इफेक्ट आपने कभी पता नहीं आप यदि उसका इफेक्ट देखेंगे तो हर शिविर में अभी 10-15 परिवार जो है वो ऐसे जीने के लिए तैयार हो जाते हैं अभी भी इस शिविर में से कम से कम 15 लोग आके मेरे को बता चुके हैं कि भैया हम भी आ रहे हैं हम भी हमारे लिए क्या होगा हमारे लिए क्या होगा हम भी ऐसे जीना चाहते हैं ठीक है ना और ये नहीं करें कि यहाँ सबके लिए अपन वो खुल गया ये यही करें कि ये वंद्रह जो स्टेप्स बताएंगे किस प्रकार से ये फैलेगा हम अंधरे में तीर मारते जाओ जी नेकी करो दरिया में डालो वो प्रोग्राम नहीं है एक एक्शन प्लान जैसे बताया था ना तीन चीजें समाधान कब होगा जब आपको एक्शन प्लान भी हाथ में आ जाए कि ये करने से हम कर ले जाएंगे अगर अभी समय होगा तो मैं अभी उसको बताने की कोशिश करूंगा आपको ठीक है ये बात तो एक्शन प्लान के साथ अपन खड़े हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं समाधान के साथ खड़े होने पर होता ही चलिए तो परिवार को यदि हम देखेंगे तो अभी एक और चीज है एक होता है संपर्क और एक होता है संबंध दोनों में क्या अंतर है कोई बता सकता है हाँ जी संपर्क और संबंध में क्या अंतर है शिविर किए हुए आप तो रेन दीजिए बाकी लोग नए लोग बताएं हेलो भैया जी हाँ जी थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन है जैसा कि ये भी सही गलत की की बात चल रही थी गलतियां अंधकार और प्रकाश की तो आज के डेट में पहले से पूरा अंधकार ही तो रह गया प्रकाश तो कहीं छाया ही नहीं दिखाई दी और जो थोड़ा सा प्रकाश दिखता भी है तो उसको भी अंधकार कर दिया जाता है अरे प्रकाश को अंधकार कोई कर सकता है वो तो कोशिश तो होती है हो या कोई कर हो? सकता है अंधकार प्रकाश के नाम पे कोई अंधकार हो पहले से तो वही तो भ्रमित है पूरी दुनिया आप ये बताओ प्रकाश को कभी अंधकार किया जा सकता है तो जहाँ कहीं थोड़ा सा जहां पर भी थोड़ा सा भी प्रकाश होगा, वहां जिसको हम प्रकाश मान रहे थे वस्तु तो वो प्रकाश नहीं था वो अंधकार ही था उसके बाद सारे उत्तर नहीं थे सारे उत्तर नहीं होना बराबर अंधकार है और हमने मान लिया की प्रकाश है और फिर किसी ने आके दबा दिया ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा कभी नहीं हो सकता है यदि सारे उत्तर होंगे कोई इसको दबा नहीं सकता है उसको प्रकाश को मिटाए के अंधकार बना सकते हैं ऐसा नहीं है ओके ओके। तो जिसको भी आप प्रकाश मान रहे थे वो अधूरा है हाँ जी तो किसको हम संपर्क कहें संबंध किसको कहें भैया जी संबंध जिनका लक्ष्य एक हो पर्पस एक हो बहुत बढ़िया एक होता है संपर्क और एक होता है संबंध तो ये बात ठीक से समझ लीजिए कि कम से कम लक्ष्य में और अपेक्षा में समानता ये दो जब समानता होगी लक्ष्य भी और अपेक्षा भी लक्ष्य तो बन गया लेकिन अपेक्षाएं नहीं बनी अपेक्षा मतलब अपनी जिंदगी में हम उसको पाना चाहते कि नहीं चाहते तो लक्ष्य और अपेक्षाओं में समानता हो गई तो क्या हो गया संबंध हो गया लक्ष्य और अपेक्षा में समानता होगी तो क्या हो गया संबंध हो गया और लक्ष्य और अपेक्षाओं में समानता नहीं बनी तो क्या हो गया वो वो क्या है संपर्क लक्ष्य और अपेक्षा में समानता हो जाना ही संबंध होना है ये बात समझ में आता है तो अभी हम लोग संपर्क में जी रहे हैं या संबंध में जी रहे हैं काय में जी रहे हैं क्या या ना संपर्क या संबंध ऊपर सब सो रहे हैं हाँ जी रात लेट हो गए थे अभी हम काय में जी रहे हैं संपर्क या संबंध में नहीं समझ में? क्या कह अब आप बताओ भैया संपर्क में कौन बोलेगा संबंध कौन बोला संबंध में जी रहे हैं बोलिए है? हाँ जी भैया बताइए अच्छा अभी ये लक्ष्य और अपेक्षा जो बात कर ली उसके साथ और भी कुछ जुड़ना चाहिए संबंध में कम से कम स्टार्टिंग यहाँ से क्योंकि एक, एक हाँ, ले ले। हाँ, तो, तो एक ही है और अपेक्षा भी यही है की जीत के आना है भैया देखिये उसको तो समझ लेते हैं लक्ष्य एक हो गया वार लक्ष्य हो गया और अपेक्षा है कि जीत के आना है तो संबंध हो गया क्या अधूरे में नहीं हो सकता है वही अधूरा लक्ष्य में समानता कहा से आएगी भाई अभी हाँ, लिखवाया था लक्ष्य लक, सार्थक हाँ, हाँ। तब होती है पूर्णता में ही एक रूपता है नहीं समझ मैं। नहीं, नहीं, सम... मैं पूर्णता में ही एक रूपता है यदि अधूरा लक्ष्य है तो कहाँ से समान हो जाएंगे कचोरी खाने का लक्ष्य हम समान हो जाएंगे क्या कचोरी खाते समय ही हमारे में आलू की खानी की उसकी खानी अगले क्षण पे हमारे में दिक्कत आने वाली उत, उतना ही तफावत तफ़ा, की बात कर रहा था मैं बस हाँ तो पूर्णता लक्ष्य में समानता का मतलब पूर्णता बताया था एक रूपता ही कहां से होने वाली पूर्णता ही आज थोड़ा नींद का असर है पूर्णता ही एक रूपता ये समझ में आया तो हमने थोड़ी देर के लिए टेम्प्रेरी कोई संबंध बना लिए तो लेकिन अगले क्षण में अपेक्षाएं समान नहीं हो सकती है इसको भी समझ लीजिए इसको भी समझ लीजिए जैसे कचोरी की हमने बनाई लक्ष्य एक तो अपेक्षाएं समान नहीं हो सकती क्योंकि क्योंकि कचोरी का कोई निश्चित मात्रा तय नहीं हो सकता है ना कोई भी सुविधा उसमें अपेक्षाएं समान हो नहीं सकती एक्सपेक्टेशन समान नहीं हो पाएंगे उसमें जैसे क्योंकि आपको जो स्वाद आ रहा है वो बाजू वाले को आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है आप बोलते हो कितना चला रहा है, कितना चला खा के देखा के उसको नहीं लग रहा अच्छा ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्योंकि संवेदनाओं में कोई समानता होती नहीं है गलत लक्ष्य बनेगा तो कहां पर फेल हो जाएंगे अपेक्षाओं में हम फेल हो जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगी तो पूर्णता ही एक रूपता है लक्ष्य में समान होना क्या मतलब लक्ष्य पूर्ण होगा तो पूर्ण लक्ष्य में ही समानता बनती है तो यहां पर लिख देता हूं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पूर्ण लक्ष्य में ही समानता है अपूर्ण लक्ष्य में समानता नहीं है तो एक्सपेक्टेशन मतलब किस रेट से क्या परिणाम अपेक्षित करेंगे उसके लिए क्या प्लानिंग होना है कार्यक्रम होना है भागीदारी फल परिणाम जब तक इन छो जगह पर हमारे में और आप में कोई अंतर रहता है तब तक हमारे संबंध में फ्रिक्शन घर्षण घिसा घिसारा होता रहता है घिसता है वो तो दूर तक एकदम फ्रिक्शन नहीं है का मतलब ये है कि हमारे में ये बात बन गई ठीक है जी ये बात समझ में आ गई तो अभी फिर से हमें पूछता हूं अभी हम संबंध में जी रहे थे या संपर्क में जी रहे थे बताओ ऊपर ऊपर के लॉक भी बताइए प्रतिवादी जी बताइए अभी हम संपर्क में जी रहे हैं कि संबंध में हाँ जी संपर्क में जी रहे हैं संपर्क में जीने का मतलब कि कोई कांटेक्ट तो हो गया कांटेक्ट का कोई अलग आधार है है ना बोलते हैं हमारे कांटेक्ट में एक आदमी है वो मैं बताता हूँ उनसे बात करा देता हूँ डॉक्टर हमारे कांटेक्ट में है मैनेजर है तो हमारे कांटेक्ट में आए हैं किसी तरीके से किस तरीके से कॉन्टैक्ट में आ गए या तो हम पैदा हो गए तो कॉन्टैक्ट में आ गए शादी होगी तो कॉन्टैक्ट में आ गए बच्चे हो गए तो कॉन्टैक्ट में आ गए जॉब को लेकर कॉन्टैक्ट में आ गए ना किसी और कारण से हम कनेक्ट हो गए फिजिकली वी आर कनेक्टेड मेंटली कनेक्शन अभी बाकी है अभी क्या है फिजिकल दूरी हमारी कम हो गई अच्छी बात है ये भी नहीं करें कि फिजिकल दूरी कम हो गई तो बुरा हो गया ऐसा भी नहीं करें अभी हम फिजिकली नजदीक हैं मेंटली अभी दूरी है क्या करें फिजिकली कनेक्टेड है मेंटल दूरी है या नहीं है तो संबंध क्या चीज़ है संबंध क्या चीज़ है वो फिजिकल कनेक्ट को संबंध कर रहे हैं या मेंटल कनेक्ट को संबंध करें तो हमारी मानसिकता में दूरी कम हो इसकी बात है ठीक है ना मानसिकता में दूरी कम हो इसका नाम संबंध है देखिए अभी कैसे हम आँख से देखते हैं तो कोई एक आदमी है वो एक आदमी के पास में कितना आया फिजिकली ये डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं संबंध हो गया है ना अभी हमने ये समझा कि ये सारा दूरी क्या होना है फिजिकल दूरी का कोई मुद्दा ही नहीं है दूरी क्या होनी है मेंटल मेंटल जो डिस्टेंस है उसको उसको एक नज़दीकी मिलाने की ज़रूरत है मेंटल में कोई दूरी ना हो ये हमारा संबंध का मतलब होता है फिर फिजिकल डिस्टेंस तो आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा की जा सकती है फिजिकल डिस्टेंस उसके बाद क्या की जा सकती है आवश्यकता के आधार पर कम ज़्यादा की जा सकती है ये बात समझ में आ रही है हाँ जी हाँ फ्रिक्शन लेस होगी तो निश्चित दूरी क्या होना चाहिए यह बात बढ़िया है फ्रिक्शन का मतलब ये है कि मेंटल में जरा सी भी दूरी रह गई तो फ्रिक्शन मानसिकता में इतना सा भी अंतर रह गया तो उसका नाम फ्रिक्शन है कहां पे फ्रिक्शन की बात हो रही है फिजिकल फ्रिक्शन नहीं हो रहा है अब मेंटल फ्रिक्शन है तो अच्छी निश्चित दूरी को क्या कहेंगे अच्छी निश्चित दूरी का मतलब है कि अब आपके और हमारे बीच में कोई दूरी है ही? ही नहीं मानसिकता में कोई दूरी नहीं है और फिजिकली पर्याप्त दूरी है यदि आपको लगता है कि आप अमेरिका में जाए काम करना तो वहाँ कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आपके हमारे लक्ष्य एक हो गए तो आप और हम लोग संबंध के रूप में एक हो गए हमारा कनेक्ट हो गया काय में कनेक्ट हो गया मेंटल कनेक्ट हो गया फिर फिजिकल दूरी हमको दुखी नहीं करती है जैसे अभी नागरा जी शरीर के साथ नहीं है तो हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है है ना लेकिन हमें जरा भी एक दिन भी कभी भी कोई जिस दिन उनका शरीर शांत हुआ उस दिन भी और आज तक हमको कभी भी कोई दूरी लगती ही नहीं क्यों नहीं लगती है अब कोई मेंटल दूरी नहीं है? हमें लगते हैं यहीं कहीं है है ना ये एक सामान्य सी बात है तो जो लोग भी कह रहे हैं कि हमारा पति इस काम में लग जाएगा तो ये दिक्कत होगी पत्नी लग जाएगा दूर होने पर दुख क्यों फिजिकली दूर होने पर दुख क्यों क्योंकि संपर्क था कॉन्टेक्ट था वो भी नहीं बचा तो एक ना एक दिन तो यह कॉन्टेक्ट खत्म होना ही है शरीर के आधार पे यदि कोई कांटेक्ट था तो एक न दिन एक न एक दिन तो खत्म होना ही है तो उस दिन हमको दुख होगा है ना इसलिए बेहतर यह हो कि हम ये शरीर के आधार पे जो भी कांटेक्ट में आए हैं तुरंत इसको पकड़ के हम मेंटल जो दूरी है उसको विलय कर लें तो सदा सदा के लिए संबंध हो गया अब संबंध कैसा हो गया हमेशा के लिए संबंध आप शरीर से ऊपर जाने के बाद हमेशा के लिए क्योंकि वह लक्ष्य में और अपेक्षा में समानता के रूप में चला गया तो अब हमारा संबंधी कभी हमसे बिछड़ता ही नहीं है ये बात समझ में आई ये दे बात दे समझ में आती है हाँ जी आ, मैं जैसे समझ रहा हूं इसको जो आप समझाना चाह रहे हैं कि जैसे हम ये परिचय शिविर कर रहे हैं उसके बाद कोई विकल्प शिविर कर रहा है और फिर वो अध्ययन शिविर करेगा तो ये हमारा एक तरह से संपर्क है आपके साथ और इस जी, जी, जी। के साथ ठीक बात और तो इसको को... समझ के अगर हमने यहाँ या कहीं और भी वैसे जीना सीख लिया जैसा आप सिखा रहे तो हम बोलेंगे कि हमारा आपसे संबंध बन गया है जी ऐसा बिल्कुल ठीक बात लक्ष्य में अपेक्षा में समान हो गए है ना तो मानसिकता में और आपके मेरे मानसिकता में दूरी खत्म हो गई तो हम दोनों हमेशा एक दूसरे के संबंध में आ गए अब फिजिकली हम कहीं भी रहे जैसे लोग यहाँ पर अगर आके अभ्यास कर रह, रह रहे रह हैं तो ये नहीं है कि अब वो लोग बोलते हैं कि जिंदगी भर बढ़िया रहेंगे जिंदगी जिंदगी का मतलब क्या है आपका जिंदगी का मतलब यह है एक बार जिंदगी हाथ में आ जाएगी तो शरीर बदलते भी रहेंगे दूरियां फिजिकली कम ज्यादा भी होती रही तो भी हमारा संबंध की स्वीकृति बनी रहती है और उसके अर्थ में हम जीते रहते हैं उन्हीं संबंधों में प्रमाणित होते रहते हैं उन्हीं संबंधों को प्रमाण पूर्वक जीते की बात करते हैं तो अभी प्राकृतिक विधि से हम कहीं फिजिकली कनेक्ट हो गए हैं और ये वो अवसर था कि हम मेंटली मेंटली कनेक्ट हो में मानसिकता में दूरी को विलय कर लेते तो सजा सजा के लिए संबंध हमारा तय हो गया अब उसमें कुछ भी चीज छूटने वाला नहीं है इसको हमने बहुत अच्छे से देखा है समझ आया है उसके बाद आपसे बात कर रहे हैं भैया जैसे नागराजी की शरीर यात्रा तो खत्म हो गई ये वाली अब उनका मैं तो वही रहेगा अब वो वो भी जिस शरीर को लेंगे तो उनका तो बालक के तरह या पर उनकी, समझ तो? उनकी समझ का प्रमाण तो अब जीते जी है ना और अगर जीते जी अपनी समझ को प्रमाणित कर दिए तो वो प्रमाण कहाँ बना रहेगा मौजूद कहाँ रहेगा शिक्षा और व्यवस्था में तो ये उनको बालक होने के बाद उपलब्ध हो सकेगा बालक होने के बाद ये उपलब्ध रहेगा तो इसीलिए अपने को वो सब समझना ही पड़ेगा अभी संस्कार क्या है ये क्या है वो बहुत सारी चीजें तो ये ये समझ लो कि जो कुछ भी मैं किया वो जो कुछ किया मैं वो मेरा वहम हो सकता है मैंने बहुत बढ़िया किया है ना लेकिन हमने दिया किसको इसी सोसाइटी को देंगे यदि सोसाइटी में वो रिटेन हो गया सस्टेन कर गया तो अगली पीढ़ी वालों को चाहे वो मैं हो चाहे आप हो या कोई भी हो उनको वो मिलेगा और यदि वो हम रिटर्न नहीं हुआ तो वो मिलेगा क्या जैसे जो आदमी मोबाइल बनाया था जैसे जो आदमी मोबाइल बना के गया वो तो मर गया मरने के बाद अभी मान लो मैं मैं निरंतर है और शरीर बदलता रहता है तो वापस पैदा हुआ तो मोबाइल यदि परम्परा में उपलब्ध है तो उस बच्चे को वापिस मोबाइल उपलब्ध होगा कि नहीं होगा होगा तो क्या खाली उसी बच्चे को उपलब्ध होगा या सबको उपलब्ध होगा जब तक सबके लिए नहीं है तब तक उसके लिए हो सकता था क्या जब तक कोई चीज सबके लिए नहीं तो मेरे लिए हो सकती है क्या ये बात समझ में आई ये बात समझ में आई अगर वो ये सोचता कि नहीं मैं अपने लिए मोबाइल करके चला जाऊँ कहीं जमा करके गड्ढा खोद के आके वापिस ले लूंगा ऐसा नहीं होता है तो अगर उसने जो कुछ भी पाया उसने यदि एजुकेशन में दिया एजुकेशन में देने के बाद अब वो टिकेगा कहाँ टिकता है वो सोसाइटी में टिकता है हमारा किया गया जो भी कर्म है सारा कर्म का रिजर्वायर कौन है सोसाइटी समाज का रिजर्वायर कौन समाज तो समाज में वो सब चीजें टिकती हैं समाज में वो टिकने से है ना वो अगली पीढ़ी को मिलती है और अगली पीढ़ी को मिलने के लिए जरूरी है कि बीच में सबको मिलना जरूरी है इस विधि से हम सभी मानव एक दूसरे के लिए ही जुड़े हुए हैं हम अलग अलग हो नहीं सकते यही हमारा संस्कार है संस्कार का मतलब क्या होता है मानव मानव के साथ जुड़ के चलने की बात है है ना अभी क्या हो गया प्राकृतिक नियम तो ऐसे ही है ये ऐसा जो मैंने नियम बताया प्राकृतिक बताया या मेरे मन का बताया प्राकृतिक नियम ऐसा ही है अभी हमारा जीने का नियम ऐसा होना है या नहीं होना है अभी हम क्या करते हैं जीते कुछ और नियम्स हैं प्राकृतिक नियम तो यही यह है कि जो एक आदमी ने किया उसको एजुकेशन में लाए एजुकेशन में लाने के बाद वो सबको यदि उपलब्ध रहा तो आ, आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो उपलब्ध हो गया चाहे वो हो चाहे उसका कोई दुश्मन का बच्चा हो तो भी उसको वो उपलब्ध ही रहता है तो न्याय की बात है प्रकृति में न्याय है यदि ये, ये न्याय हमको समझ में आता है तो एक के लिए यदि कोई चीज़ है तो वो सबके लिए होना ही कुल मिलाकर न्याय की बात है यदि मैं अपनी सुनिश्चितता चाहता हूँ तो ये जरूरी है कि वो सबके लिए हो सबके भले में ही हमारा भला है सर्वशुभ सर्व शुभ ही शुभ है ना अपने लिए कोई अगर शुभ है वो सबके लिए जी नहीं है तो वो हमारे लिए नहीं है ये बात बहुत अच्छे से बैठ गई आगे बढ़ाएं सर इंडस्ट्रियल फिलोसफी से देखा जाए तो ये आरएनडी का रोल क्या रहा फिर आरएनडी का रोल ये रहा जब तक मानव जाति को कुछ पता नहीं चला तब तक कोई ना कोई एक आदमी उसको पता करने के लिए अपने को जिम्मेदारी में स्वीकारता है तो आरएनडी को एक आदमी करेगा आरएनडी करने के लिए उसमें कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए क्या ये जरूरत सबकी है और मैं कर नहीं रहा हूँ तो सबकी जरूरत से जो आर होती है वो सफल होती है लिखो कौन सी आर सफल होती है सबकी जरूरत से जो की गई आर वो शुभ आर है वो सफल आर है आर एन डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एन डी है आर एन डी <laughs> शोध और डेवलपमेंट के लिए जो भी लोग काम करते हैं रिसर्च करते हैं सबकी आवश्यकता को ध्यान में रख के की गई रिसर्च खोज मानव जाति की सफलता लिख लो सबकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर की गई खोज मानव जाति की सफलता किसी एक वर्ग किसी एक देश किसी एक समुदाय किसी एक खास तरह के लोगों के लिए की गई रिसर्च बराबर समस्या सबकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर की गई खोज रिसर्च वो मानव जाति की सफलता किसी एक वर्ग जाति के लिए की गई खोज वो मानव जाति के लिए नासूर वो मानव जाति का नासूर है ये बात समझ में आया ठीक है आगे बढ़े तो संबंध स्पष्ट हो गया पूरा संबंध के बारे में पूरी बात स्पष्ट हो गई कोई दिक्कत है इसमें अब आया मुद्दा ये कि दो लोगों में से पहले किसका विचार पूरा हो पहले मेरा हो या दूसरा आदमी का हो पहले किसका हो पहले मेरा हो समझदार आदमी जिम्मेदार हुआ फिर तो पहले मेरा हो ऐसा नहीं कि पति पत्नी दोनों आए तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी भैया पहले मेरी जिम्मेदारी मेरे को समझ में आया जिम्मेदारी मेरी जिसको नहीं समझ में आया उसको आगे है ना तो अगर एक को समझ में आ गया तो दूसरे के लिए अवसर या समस्या अवसर यदि तो दूसरे के लिए समस्या बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ ठीक से समझा नहीं है कुछ कुछ समझे हैं सुन लिए हैं रट लिए हैं लेकिन ठीक से बात पकड़ में आई नहीं है तो पहला एजेंडा क्या यहां से जाने के बाद क्या करेंगे पहले अपने को यह समझ में आया कि अपने को और अभी समझने की जरूरत है ठीक है बात आगे बढ़ाए थोड़ा जोड़ और कुछ मुझ मुद्दे हैं तन मन धन का सदुपयोग होता है तभी हम सामाजिक होते हैं कल बताया था ठीक है चलिए कुछ थोड़ी सी बातें और आगे बढ़ाते हैं संबंध के मुद्दे पर और कोई मुद्दा हो तो कर लीजिए फिर आगे बढ़ें ठीक है इतनी बात इसको और विस्तार से आगे समझेंगे है ना? सारी शिकायतों के मूल में उन मूल्यों का अभाव है अपने में उपयोगिता नहीं देख पा रहे हैं उपयोगिता नहीं देख पा रहे तो संबंध नहीं बन पा रहे तो मेंटल डिस्टेंस कम नहीं हो पा रही है और फिजिकल डिस्टेंस हम कम कर ले रहे हैं अब देखिए मेंटल डिस्टेंस कम नहीं हुई और सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस कम होगी दुर्घटना बढ़ेगी ये घटेगी दुर्घटना बढ़े बढ़ेगी ये घटेगी बढ़ेगी तब क्या एजेंडा बना तब ये ठीक ठीक एजेंडा बनना चाहिए कि कैसे करके हम ये मेंटल डिस्टेंस को कम करें कम करने का तरीका क्या होगा कम करने का तरीका क्या होगा मेरा विचार पूरा होना ही दूसरे के साथ जुड़ने का स्वरूप बनता है बड़े में छोटा समाया रहता है ऐसा नहीं कि एक आदमी वो समझदार हो गया तो कोई एक आदमी नहीं समझा है तो उससे उसका विरोध होने वाला क्या कोई एक आदमी समझा है तो कोई एक आदमी नहीं समझा तो उसके उसका विरोध होने वाला क्या अगर विरोध हो रहा है इसका मतलब फिर से कहने के समझ पूरी नहीं हुई है अभी और समझने की जरूरत है तो ये समझ में आ जाए कि बड़े में छोटा हमेशा समाया रहता है एक समझदार आदमी के साथ कहीं ना भी आदमी समझने के लिए जुड़े रहते हैं और ठीक से जी सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है उसमें कोई विरोध का स्कोप बनता नहीं है विरोध का मतलब ही गलती है, मतलब है। यह बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो यह समझ में आ जाए कि संपर्क को संबंध में ले जाना सुखद है कि दुखद सुखद ये सुखद है।, है ना और संबंध यदि संपर्क में जाते हैं ऐसा कोई रास्ता ही नहीं होता है, है ना तो कोई ये बोले कि नहीं जीवन विद्या में जुड़ गए तो हमारा पति ऐसा करने लगा पत्नी ऐसे हो गई और हम तो दूर हो गए जी और ये हो गए जी तो ये यहाँ से नहीं कहा जा रहा है ये कोई गलती आपका पति करता होगा आपकी पत्नी करती होगी जो भी करते होंगे एक प्रकार की गलती है यहाँ से तो संपर्क में आप जी रहे हो यहाँ पर आने के समय में और आपको संबंध में जीने की तरफ से एक प्रेरणा मिल रही है कि कैसे आपकी मानसिकता में दूरी कम हो जाए फिजिकल दूरी तो आगे ने पीछे कम होनी ही होनी है यदि कोई एक टॉयलेट जाएगा तो भी फिजिकल दूरी कम होती कि नहीं होती कि नहीं होती और लोग चिल्लाते कहा डाल जाके बैठ गए तुम बाहर निकलो तुमसे बात करने तो लोग दिक्कत में आते हैं एक नई नई शादी हो गई लव मैरिज कल कोई पूछ रहा था लव मैरिज हो गई तो क्या हो गया दो दिन बाद ही पत्नी रोना शुरू हो गई रात में एक दिन देखा तो लड़के ने उठकर देखा तो लड़की रो रही लड़के को भी टेंशन हो गया ऐसा क्या हो गया जो रो रही है बातचीत करने से पता नहीं चला मामला रेफर हो गया हमारे पास आता ही इस तरह का केस अब बातचीत में पता चला क्या हुआ तो लड़की ने बोला देखो मैं है ना सबके लिए पूरी दुनिया से लड़ के इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ झगड़ के छोड़ छाड़ के इसके लिए मैं आई और ये रात में है ना उधर दीवार की तरफ मुंह करके सो जाता है मेरे को इतना घबराहट होता है कि जिसके जिसके लिए मैंने है ना अपने घर बार माँ बाप भाई बहन सब छोड़े और ये तो एकदम है ना उधर मुँह करके सो जाता है मैंने कहा तुम इतना सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते बोले भैया एक करोड़ कब तक सो तो अगर मेंटल दूरी कम नहीं हुई है तो फिजिकल दूरी कितनी कम कर दोगे जिससे आपको तरप्ती हो जाए वो बनी रहती है ऐसा नहीं हो गया कि हम ये ये समझने लग गया तो गड़बड़ हो गया और वो गड़बड़ पहले से ही था तो मेंटल डायवर्जन पहले से है मेंटल क्या है डायवर्जन है मेंटल डायवर्जन क्या बोलते हैं मेंटल डाइवर्जन को क्या बोलते हैं है? उसको कोर्ट की भाषा में बोलते हैं तलाक हम सब तलाक लेके अभी जी रहे हैं कैसे जी रहे हैं हम अभी सब तलाक शुदा हैं। बच्चे माँ बाप से तलाक ले लिए है ना माँ बाप बच्चों से तलाक ले लिए पति पत्नी से तलाक शुदा नौकर मालिक से तलाक सबका तलाक हुआ रखा है अभी तो ये तलाक को वापस जोड़ने का कार्यक्रम है पहली बार तलाक दिलाने वाले नहीं हम आप तलाक में रह रहे हो इसीलिए तलाश कर रहे हो हमेशा कि कब भागने का मौका मिले तो ये जो मेंटल दूरी है ये मेंटल दूरी को ठीक करना ये अब कार्यक्रम बना और उसका कार्यक्रम ये नहीं कि दूसरे की समझ को ठीक करना उसका कार्यक्रम ये है केवल कि मेरी समझ अभी तक इतनी नहीं पहुंची, जहां पर कि सबकी समझ ना समझ की समझ भी उसमें समा जाए तो वो वो भव्यता वो वो हाइट हमारा अभी आया नहीं है तो उस हाइट पर जाने के लिए हमको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है इसको एजेंडा बनाने की ज़रूरत है चलिए प्रकृति का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कुछ कुछ बातें तो प्रकृति के बारे में आपको समझ में आई ये बोर्ड में तो कुछ निशान बहुत सारे हैं ये सबको दिख रहा है इसी में लिख लेते हैं देखिए धरती का धरती का जो निर्माण हुआ धरती का जो निर्माण हुआ उसको अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कोई भी ग्रह कैसा रहता है कोई भी ग्रह पहले गैसेस फॉर्म में रहता है किस फॉर्म में रहता है गैस का मतलब क्या हो गया कि कोई चीजें हैं लेकिन वो विरल रूप में है अभी नजदीक में नहीं आई है उसके जो भी कण है मॉलिक्यूल है वो आपस में अभी ठीक से जुड़े नहीं है ये ठीक है थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा तो धरती का निर्माण हुआ तो ये धरती कैसी थी पहले एक गैसीय फॉर्म में थी लाखों साल बाद ये गैस जो है ना ये गैस ठंडी हुई और ठंडी होके ये कोई जुड़ी और जुड़ने के बाद एक ठोस में परिवर्तित हुई ठोस बनी जब ये ठोस बनी जैसे चंद्रमा ठोस है ऐसे ही ठोस बना रहा है ना इस बीच में क्या हो गया कई तरह के परमाणु इस बने कई तरह के परमाणुओं की रचना हुई जैसे हाइड्रोजन का परमाणु हीलियम का फिर आगे आगे आगे आगे कोई कई कई प्रजातियों के परमाणु यहाँ पर विकसित हुए एक ही परमाणु कई तरीके से विकसित होके कई तरह के, के, के परमाणु बने और हजारों साल बाद कोई यहाँ पर पानी नाम की चीज़ बनी अरबों साल पहले आज से अगर देखेंगे तो अरबों साल पहले पानी नाम की चीज़ धरती पे बनी पानी एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है काई के लिए आगे के डेवलपमेंट के लिए हर पीछे की चीज हर पीछे की चीज है ना आगे के लिए एक विकास का सीडी है एक विकास की क्या है सीडी है तो पहले कई तरह के प्रजाति के परमाणु बने वो एक प्रकार का विकास हुआ और उसके बाद एक अगली अवस्था जिसको बोलते हैं वनस्पति वहाँ पर शिफ्ट लेने के लिए क्या चीज़ आया तो वहां पे एक शिफ्ट लेने के लिए पानी पानी क्या चीज हो गया हाइड्रोजन के दो मोलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल हाइड्रोजन सबसे अधिक जलने वाला हाइड्रोजन सबसे अधिक जलने वाला ऑक्सीजन जलाने वाला तो दो जलने वाले और एक जलाने वाला मिलके क्या बन गए बुझाने वाले क्या चीज हुआ सोचिए कभी आप सोच सकते हैं कि दो जलने वाले और एक जलाने वाला मिलके बुझाने वाले बन सकता है सबकी प्यास बुझाना आग बुझाना सब काम कौन कर रहा है पानी इसका मतलब क्या हुआ कि विकास कब हुआ जब दोनों ने अपने-अपने पुराना आचरण त्याग दिया एक नया आचरण स्वीकार किया काय के लिए स्वीकार करते हैं नया आचरण व्यवस्था के लिए व्यवस्था के, के लिए आप और हमारे साथ भी है आपका कोई आचरण आपके मित्र का कोई आचरण है ना वो उसमें सुधार नहीं सकता उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता परिवार बनेगा तो परिवार में परिवार का ऑब्जेक्टिव कोई व्यवस्था है तो व्यवस्था के स्वरूप में हम लोग हमारा पुराना भ्रमित आचरण को त्यागेंगे भ्रमित आचरण में सुधार नहीं होता है किसी भी प्रकार के भ्रमित सोच भ्रमित आचरण में दीदी कोई सुधार होने वाला है ही नहीं उसका विकल्प चाहिए उसका विकल्प में हम शिफ्ट होते हैं तो आप और हम सब में भी कोई क्रम क्रम से सुधार होता ऐसा नहीं है कि आप क्रम से सुधरोगे ऐसा नहीं होता है आप और हमको मिलकर समझ में आ जाए कि एक परिवार बनाना है और परिवार का ऑब्जेक्टिव क्या है व्यवस्था तो व्यवस्था के लिए हम लोग अपना पुराना आचरण को त्याग देते हैं पुराना आचरण कौन सा है हमारा भ्रमित आचरण ये पैदा होने से आदमी जागृत होता है भ्रमित होता है तो भ्रमित भी एक नेचुरल स्थिति है भ्रमित भी एक नेचुरल चीज है कि समझदार होने के पहले आदमी भ्रमित रहता है और भ्रमित आचरण को सुधार सुधार के हम ठीक नहीं कर सकते वो उसका विकल्प आता है उसका अल्टरनेट होता है कब होता है वो जब हमको इतना सा समझ में आ जाए कि आप और हम मिलकर एक व्यवस्था को फॉर्म कर सकते हैं और वो व्यवस्था क्या है जिसको हम लोग कह रहे हैं परिवार मूलक व्यवस्था यदि ये बात हम दोनों को स्वीकार होती है उसी को कह रहे हैं लक्ष्य अपेक्षा ये स्वीकार हो जाती है तो हम अपना पुराना आचरण को अपने आप ही फट से बदल देते हैं उसको सुधारना नहीं है उसको क्या करना है अपग्रेड करना है ये बात समझ में आ गई इसी विधि से हुआ भैया H2 वाला हाइड्रोजन के दो मॉलिकुल होते हैं वो जलाने वाला और ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जलती है क्या लेकिन दोनों मिल गए और बुझाने वाली चीज बन गई हाँ, इसका, इसका क्या इसका तात्पर्य अग्रिम विकास के लिए कितनी अच्छी हिंदी सीख गया बालक इसका तात्पर्य क्या हुआ <laughs> पहले बोले हिंदी में इंग्लिश में बताओ है ना तो तात्पर्य जो है वो प्रयोजन है अगला क्या है उसके लिए कोई बनता है ना तो अग्रिम अवस्था क्या आनी है पदार्थ अवस्था का अग्रिम अवस्था क्या है वनस्पति वेजिटेबल वेजिटेशन जो है वो वेजिटेशन कैसे होगा कोशिका से होशिका कैसे बनेगी पानी के बिना बनेगी नहीं तो उस अग्रिम कोई स्थिति को पाने के लिए वो दोनों अपना जो बेसिक आचरण है उसको त्याग दिए नहीं त्यागे और त्यागे तो कोई दबाव गया नहीं है ना वो जड़ चीजें हैं तो जड़ एक परिस्थिति में मिलकर दो मॉलिक ठंडक देने का क्या आचरण आ गया तो ये जो हमने पहले दूसरे दिन बात करी थी आग और पानी वाली हाँ ये वही है क्या उस वही बात कर रहे हम उन दोनों का नेचर अलग है आग और पानी दोनों दोनों मिलकर व्यवस्था पैदा कर रहे हैं व्यवस्था ठीक है अभी हम टुकड़े में देखते हैं तो क्या दिखता है स्प्लिट करके देखेंगे तो क्या लगता है दोनों दुश्मन है दोनों क्या लगता है दुश्मन विरोधी और यदि पूरे समग्रता में देखो तो पूरक हैं प्रकृति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है तो धरती में क्या हुआ इस प्रकार से हजारों लाखों साल के बाद लाखों साल में जाकर धरती ठंडी हुई ठंडी होने के बाद पानी हुआ अब पानी पानी कहाँ पड़ा रहेगा तो पानी वापस धरती पर रहेगा ना धरती पर रहा मट्टी के कांटेक्ट में आया वो तमाम चीजें आगे हम समझेंगे और धीरे धीरे क्या हो गया यहाँ पर एक वनस्पति उगी एक कोशिका, का बहु कोशी एक प्रकार का वनस्पति संसार चालू हुआ जब ये वनस्पति यहाँ उगना शुरू हुई उस समय ये धरती का जो वायुमंडल था वो इतना साफ नहीं था जितना साफ आज हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश धरती पर पड़ता है पहले इतना साफ प्रकाश धरती के किनारे पे नहीं पड़ता था कई तरह की गैसेस थी यहाँ पर कई तरह की गैसेस उसमें खासकर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर पूरे वायुमंडल में भरी पड़ी थी अगर एक ड्राॅइंग बना लें तो जो भी धरती ये ठंडा हुआ ठंडा होने के बाद है ना कौशिका बनी कोशिका बनते समय भी क्या हो गया जो वायुमंडल है ये पूरा का पूरा दूषित है तो सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर जमीन पे नहीं पड़ता तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा तो क्या हुआ अब जो वनस्पतियाँ हैं वो इस तरह की वनस्पतियाँ लगना शुरू हुई जो वायुमंडल को साफ करना का, का काम करती थी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे पैदा हुए हो होने लगे जो कि वायुमंडल को में से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनाऑक्साइड और भी तमाम तरह के जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो सब पॉल्यूटेंट्स को ये पेड़ है ना अपने में सोखना शुरू कर दिए है ना आपके लिए है उनके लिए नहीं हमेशा विकास आगे की पीढ़ी के लिए है तो वो अब सोखना शुरू कर दिए तो वायुमंडल थोड़ा साफ होने लगे है ना तो तब तब क्या निकला आप देखोगे बड़े बड़े पेड़ इस धरती पे बड़े बड़े पेड़ बनना शुरू हो गए इतने बड़े कि दो किलोमीटर तीन किलोमीटर चार किलोमीटर हाइट के पेड़ कितने बड़े पेड़ ढाई किलोमीटर तीन किलोमीटर चार किलोमीटर लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ क्योंकि इतना उसको खाने को इतना सामान मिलता था तो वो इतना बढ़ता चला गया और ये सब पेड़ों ने मिलके क्या किया वायुमंडल एकदम क्लीन कर दिया अब इतने बड़े वायुमंडल में फिर क्या वो इतने बड़े पेड़ों के बीच में जंगली जानवर पैदा होने शुरू हुए चींटी से चालू हुआ कार्यक्रम तो और होते होते होते, होते कहा पहुंचा डायनासोर तक पहुंचा बीज बीज का निर्माण फिर मिट्टी और पानी के मिलने से हुआ वो अभी आगे बता देंगे पूरा तो बीच कैसे बना वो उसको बताएंगे तो ये समझ में आया तो क्या समझ में आ गया कि अब अब डायनासोर जैसे बड़े-बड़े चीज़ें हो गई ठीक तो जो है प्राणावस्था जिसको हम कह रहे हैं वनस्पति वो एकदम एक्सट्रीम पे गई तो उसने पूरा क्या कर दिया क्लीन किया जीवावस्था एक्स्ट्रीम पर गई तो उसने भी क्लीनिंग कर दिया क्या क्लीनिंग किया कि जितना भी बैक्टीरिया वायरस जितने भी हैं इनका संतुलन किया जैसे वनस्पति ने संतुलन कर दिया हवा में निश्चित मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब जो है उस वनस्पति ने इसको संतुलित किया और जीवों की संख्या बढ़ बढ़ गई जीवों ने इसको संतुलित कर दिया इस हवा में कितना बैक्टीरिया कितना वायरस किस तरह का बैक्टीरिया किस तरह का वायरस रहना है वो सब किसने कर दिया जीवों ने कर दिया तो आगे मानव आने के लिए रास्ता साफ हो गया लेकिन अब क्या हो गया बड़े बड़े डाइनोसोर किसी काम के नहीं मानव आएगा छोटा छपिट का और पेड़ हैं तीन किलोमीटर लंबे सोचो अगर अभी आप होते और अभी आपके समय अगर तीन किलोमीटर लंबे पेड़ हो तो क्या हो आपका हाल है ना आप सोचो धूप में जाना है तो आप निकलो पहुंच शुरू करो जब तक तो शाम ही हो जाए और आपको लगे छाव में जाना है तो दिन ही ख़त्म हो जाए तो ये समझ में आए कि इतने की ज़रूरत नहीं है तो धरती ने क्या किया ये सारे बड़े बड़े पेड़ जो सारे बड़े बड़े पेड़ थे ये सारे बड़े बड़े पेड़ अपने धरती में संभालिए क्या हो गया ये समा गया भैया सब पेड़ इसमें समा गए उलट पुलट हुआ डायनासोर मर गए उनकी जरूरत नहीं थी काम पूरा हो गया उनका और जो है पूरे पेड़ गुड़प करके अंदर ताकि आगे मानव आए और मानव आगे इस पर काम करे क्योंकि धरती को तो कुछ चाहिए मानव से तो मानव धरती को धरती देने के लिए चलिए मानव को बनाने के लिए और मानव फिर देने के लिए काम करेगा इस प्रकार से दोनों पूरक होंगे तो एक और बड़ी चीज क्या हो गई ये जो मैंने दो किलोमीटर चार किलोमीटर बताया ये गप नहीं है अब ये जो पेड़ अंदर गए ये पेड़ क्या बन गए अंदर गर्मी बहुत थी तो उस गर्मी में ये पेड़ जल गए जलने के बाद ऑक्सीजन थी नहीं यहाँ पे तो कोयला बन गए और इसमें से एक रस निकला उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट और रस के अंदर जगह जगह पर स्टोर हो गया ये क्या है ये हाइड्रोकार्बन् वायुमंडल में इनकी कोई जरूरत नहीं है वायुमंडल को साफ रखने के लिए साफ करने के लिए ये पेड़ों ने ये पेड़ इतने बड़े हुए और ये पेड़ अंदर दफन हुए कोयला बना और कोयले से रस निकल के अंदर चला गया ये हो गया हमारे लिए खनिज तेल ये क्या हो गया खनिज तेल अब क्या हो गया अब ये पेड़ का अंदर क्या काम है धरती में सब चीजों का काम है पेड़ का अंदर क्या काम जो भी एक्स्ट्रा हीट अंदर आती है जो सन से हीट आती है जो धरती का अपना तापमान बना रहे टेम्परेचर जैसे हमारे शरीर में धूप लग जाने से क्या गर्म हो जाता है क्या हमारे है ना जैसे माइनस फिफ्टी डिग्री और प्लस फिफ्टी डिग्री में भी आदमी का तापमान निश्चित रहता है या अनिश्चित रहता है इसका मतलब सब सिस्टम वर्किंग इनसाइड अवर बॉडी विच कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी द सेम वे इस धरती का टेम्परेचर को कौन बनाकर रखता है धरती का टेम्परेचर कौन बना रखता है धरती में जो कोयले की खदान है कोयला जो है वो धरती के अपना तापमान को बनाए रखने के लिए काला चीज है तो काला चीज क्या करता है हीट का अवशोषक होता है तो जो दिन भर में धर धूप पड़ी धरती पर है ना और उसमें जो एक्स्ट्रा हीट है उसको कोयला एब्जॉर्व कर लेता है तो धरती का तापमान हमेशा उतना ही बना रहता था अब अपन ने क्या शुरू कर दिया मच्छर वैज्ञानिक आए अपनी सून डाले अपना कोयला देख लिया खोदना शुरू कर दिए स्ट्रॉ डाल के पेट्रोल पीना शुरू किए स्ट्रॉ का मतलब हो गया पेट्रोलियम पेट्रोल वेल जो भी वेल बना रहे हैं ऑयल वेल है ना और खदानें कर करके हमने निकाला अब हमको लगता है ये तो ये तो अंदर रहना ही चाहिए क्योंकि हम ये समझ नहीं रहे कि धरती अपने आप में एक व्यवस्था है और किसी व्यवस्था के क्रम में कोयला और पेट्रोल अंदर है और आपके जीने के लिए अनुकूलता के लिए तो हम सब खोदने लगे इसको इसी को विकास का आधार बनाए कौल कितना कोयला निकाला उससे ही इसका विकास होता है सारा कोयला निकाल लेने के बाद क्या होने वाला है धरती का तापमान कंट्रोल में होने वाला वाला है या बढ़ने वाला बुखार? ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है धरती को आ गया बुखार, बुखार का क्या कारण? कोयला हमने निकाल लिया दूसरा कारण वायुमंडल प्रदूषित होना यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो लाखों साल में धरती एक काम करके वायुमंडल को साफ की थी उसको अपन लोग पिछले सौ डेढ़ साल में खोद खोद के निकाल निकाल के बाहर करके जो अल अरबों साल पीछे की यात्रा हम कर दिए ये विकास हुआ या रास यदि सारा कोयला और सारा पेट्रोल हम बाहर निकाल लेंगे तो धरती कौन सी जगह पहुंच गई वापस है ना जहां पर अभी कोई सूर्य का प्रकाश धरती पे पड़ने वाला नहीं है धरती पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो कोई प्राण कोशिका की चीजें जिंदा रहने वाली है क्या तो मानव संकट में आने वाला है तो रात दिन डेवलपमेंट के नाम पर हम काम करते हैं और अब कई शहरों में आप देखते हो कि सूर्य का प्रकाश ठीक से पहुँचता नहीं जैसे दिल्ली है हमारा आप जाओगे दिल्ली में कभी आपको लगेगा नहीं इतनी अच्छी ब्राइट वहां पर आपको सूरज दिखाई दे क्योंकि अब गाड़ियां बम्बई है है ना लेकिन बम्बई के किनारे में इतना बड़ा समुद्र है तो थोड़ा बहुत वो हो जाता है लेकिन ज्यादा दिन चलेगा नहीं तो रात दिन आप कोयला निकालिए और पेट्रोल निकालिए आप बहुत अच्छा विकास का काम कर रहे हैं और धरती को वापिस वहां ले जाएंगे न रहेगी बांस और न बजेगी बासुरी अध्यात्म बोल रहे बहुत बढ़िया हो रहा है संसार क्या है उनके लिए हेलो माया हाँ भैया आज है कल नहीं रहने वाली आज है ग्राउंड वाटर के बारे में क्या कहेंगे कहाँ पे है इधर, इधर। भैया इधर ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर आपके पीने के लिए नहीं खेती करने के लिए नहीं ग्राउंड वाटर अंदर अंदर का टेम्पर जैसे हमारे अंदर भी ग्राउंड के अंदर वाटर घूमता है कि नहीं घूमता है शरीर में हमारे भी कहीं किडनी है लीवर है तो ये कोई किडनी लीवर हार्ट इस तरह की चीजें हैं अंदर पानी है ज़मीन के अंदर ज़मीन के अंदर पानी हमारे आपके लिए नहीं है वो तो सबसे ख़राब पानी है पीने के लिए तो क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल डिजॉल्व रहते हैं और वो सारा पानी धरती के अंदर तापमान बनाने के लिए ही है क्योंकि और भी अंदर कोई बायो एक्टिविटी ज़मीन के अंदर हो ही रही है और उसको बायो एक्टिविटी में पानी भी चाहिए और भी मैंटेन चाहिए तो कोयला पानी ये सब मिला अपना एक ताप का संतुलन बना रखते हैं हमने तो सब पानी ख़त्म कर दिया अब तो ट्यूबवेल का पानी हमारे लिए अनिवार्य हो गया तो उसमें लगे पड़ रहते हैं वो कोई हल नहीं है हाँ जी हैं धातु धरती में धातु बहुत सारी हैं तो धरती में ग्रेविटी है या नहीं है जैसे हम ये देखो नीचे जाता है मैं अभी खड़ा हुआ हूँ आप यहाँ बैठ पा रहे हो क्यों बैठ पा रहे हो क्योंकि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ है वो ग्रेविटी ने हमको आपको पकड़ कर रखा है जैसे कार में हम घूमते हैं तो मम्मी कैसे पकड़ कर बच्चे को ताकि बच्चा छिटक के गिरने जाए तो ये धरती इतनी तेजी से एक लाख किलोमीटर की स्पीड से ये घूम रही है है ना एक लाख किलोमीटर प्रति आप घंटा की रफ्तार से दौड़ लगा रही है तो अगर सीट बेल्ट नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा तो सीट बेल्ट है तो इस प्रकार से है ना ग्रेविटी हमको पकड़ के रखी है उसका मेन आधार क्या है धरती में जो मेटी मेटल से हैंवी मेटल जो भी हैं वो इस धरती में एक ग्रेविटी को बना कर रखते हैं है ना? सारा मेटल आप निकाल लोगे तो ग्रेविटी ख़त्म तो हमारा सीट बेल्ट ख़त्म तो आप सब उड़, उड़ेंगे थोड़े दिन बाद ऐसे बाय बाय करेंगे तो खुश होना संसार में है क्या करना ईश्वर की मर्जी जो हो रहा है सो होने दो तो ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है या हमारे कर्मों से हो रहा है जो भी बने हैं धरती में एक व्यवस्था के लिए पहाड़ के लिए बने पानी की एक निश्चित व्यवस्था के लिए पहाड़ बने पहाड़ क्या चीज है जैसे हम लोग बनाते हैं ओवर है टैंक बनाते हैं तो पहाड़ जितने होते हैं धरती में वो पानी के लिए ओवर है टैंक हैं कि पानी उसमें स्टोर होता है और वो पूरे साल थोड़ा थोड़ा निकल निकल निकल निकल के नदियों में बहता रहता है तो पूरे साल जो है बारिश नहीं होते हुए भी पानी का एक फ्लो पूरे सरफेस पर बना रहे उसके लिए पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों को ज़िंदा रखने के लिए वन होते हैं और वन को ज़िंदा रखने के लिए उसके अंदर मिनरल होते हैं तो मिनरल खत्म कर दिए वन खत्म कर दिए तो नदी नाले अपने आप ख़त्म हो गए ट्यूबवेल कर दिए तो सब जगह का पानी खत्म हो गया है ना बर्फ़ पिघल गई इस प्रकार से तमाम वो कहानी जो आपने सुन रखी है वो तमाम कहानी आपने सुन रखी उसको दुबारा है उसको दोबारा गाने की जरूरत नहीं वो ये सब दिक्कतें ये हो रही है उसके मूल में क्या हो गया हमको ये समझ में नहीं आया कि धरती अपने आप में एक व्यवस्था है और मानव को जीने की जो जगह है ये दस पंद्रह फिट नीचे और दस पंद्रह फिट ऊपर धरती के कृष्ट पे 10-15-20 फीट नीचे तक कुछ काम आप कर लेते हो 10-15-20 फीट ऊपर तक आप कोई काम करते हो उसमें से धरती में कोई बर्बादी ये नहीं होती जैसे वही बात है कि बच्चा माँ की गोदी में खेलता है है ना सिर्फ यहाँ बैठता है वहाँ बैठता है तो कुछ दिक्कत नहीं है माँ को है ना दूध पीता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन खून पीने लगता है तो क्योंकि विज्ञान तो बोलता है कि दूध पिओ खून पिओ एक जैसा है विज्ञान के तो विज्ञान तो केमिकल एनालिसिस पर काम कर रहे हैं वो तो, तो ये बोलता है कि खून पिया कि दूध पिया बराबर है क्या बोलता है है ना तो अभी विज्ञान के हिसाब से तो कोई भी बच्चा अपनी माँ का खून पी सकता है क्योंकि फाइनली खून से दूध बना और दूध से वापस खून बनेगा तो सीधा खून टू खून इसी को खूनी संबंध कहते हैं चलिए ये बात समझ में आ गई इस विधि से क्या हो गया हा जी वो अभी भी धरती में है ये बात ठीक है जो कुछ भी है अभी मेट सामान धरती पर तो एक काम करते हैं ये सारा आपकी किडनी लीवर आपके हाथ में दे देते हैं <laughs> सब निकाल निकल के गर्दन आपके एक हाथ में दे देते हैं किडनी लीवर दूसरे हाथ में दे देते हैं उनकी पोजीशन बदल जाने से उसमें व्यवस्था होगी क्या व्यवस्था आपका माल आप ही को देते हैं आप बताओ अभी कर देते हैं पूरा तोल के बराबर उतना उतना दे देंगे आपको अच्छा दीदी नहीं बैठी हुई यहां कहाँ गई हो बोलो करें तो कोई भी चीज किसी एक ऑर्डर में है कोई एक व्यवस्था है या नहीं है उसको हम भंग कर देंगे क्यों कर हमेशा क्यों मानते हैं क्योंकि हमारे को जो कुछ भी इंजीनियरिंग में पढ़ाया जो भी हम पढ़े हैं उसमें हमको ये समझ में नहीं आया कि ये कोई लिविंग एक कोई चीज है ये कोई एक व्यवस्था है ये कोई व्यवस्था है इसमें जीवन भले ही ना हो लेकिन ये ये सभी जीवन का आधार है या नहीं है तो ये एक व्यवस्था है उसका एक निश्चित अरेंजमेंट है कहाँ पर नदी कहाँ पर नाले हमारे साथ थोड़ी बना कहीं भी कुछ बन गया ऐसा नहीं भाई ये नदी नाले पहाड़ जंगल ये सब एक डिज़ाइन के तहत काम कर रहे हैं इसमें एक भी चीज़ बेकार नहीं है प्रकृति में कोई भी चीज़ ऐसी लगी हुई है मनोरंजन के लिए मनाली हमारे मनोरंजन के लिए हाँ।, हाँ वो ठीक बात है चलिए हाँ जी सब साथ चल रहे हैं सर भैया जी हाँ। एक थोड़ा सा से जानना चाहता हूँ हाँ बताइए अभी आपने बताया ये ड्यू टू तो मेटल्स हो ग्रेविटी वगैरह वगैरह हाँ वट इज ब्लैक होल ब्लैक होल होल ब्लैक होल का मतलब ही है कि जब हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हमारे दिमाग में एक छेद हो गया उसका नाम है ब्लैक होल पर सर सभी साइंटिस्ट तो अभी रिसेंट ट्रेंड वही है। अरे आखिर में साइंटिस्ट ही आगे जगह पहुंचे कि संसार ये संसार माया है पहले अध्यात्म पहुंचे थे माया है ना, कभी बनी कभी नष्ट हो जाएगी ठीक भैया सुनिए सुन लो सुन लीजिए भैया इतना अर्जेंट हाँ <laughs> हाँ भैया रेगिस्तान में नहारे बन रही है वो सही है या गलत ठीक बात है अभी उसमें बात कर लेते हैं तो ये समझ में आ जाए सही गलत करने वाला मैं कोई नहीं हूँ अपन चीज़ों को समझेंगे तो आप ही तय करोगे कि सही है कि गलत तो ये हमको समझ में आ जाए कि वैज्ञानिक जो है वो आदर्शवादी अध्यात्मवादियों के विरोध में काम शुरू किए थे और अध्यात्मवादियों ने बोला था इसको कुछ समझ में आएगा नहीं ये संसार की माया है हम आए हैं मर जाने वाले हैं वैज्ञानिक ने बोला नहीं हम समझेंगे इसको और समझ के आपको बताएँगे समझना शुरू किए समझते समझते समझते जहाँ पर आप पहुँचे ये तो थोड़ी आप रिलेटिविटी आइंस्टीन जहाँ पहुँचे वहां से ये निकल के आया समझ में नहीं आ सकता है वहां से ब्लैक होल शुरू हो गया वो माया का नाम ही ब्लैक होल है हिंदी में माया और इंग्लिश में ब्लैक होल ठीक तो अब वो मरने के लिए ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिक कब मरेंगे कब मरेंगे मर बुरा खत्म करो यार ये बोल रहे हो। वो का लफड़ा तो यह समझ में आ जाए जिस प्रकार से हमारे शरीर में कई चीजें हैं वो सब उनका को कोई प्रयोजन है या नहीं है तो धरती में भी कोई भी चीज़ होगी प्रयोजन के साथ होगी प्रयोजन विहीन होगी हमारे वैज्ञानिक तो बोलते हैं कि साहब वो जो पेट में होता है क्या बोलते हैं उसको आंतरपुछ अपेंडिक्स इंग्लिश हिंदी में आंतरपुछ बोलते हैं इंग्लिश में अपेंडिक्स वो ये बोलते हैं इसका कोई उपयोग नहीं है कांटो फेंको निकाल दो फिर बोलते हैं कि गाल ब्रैडर कोई उपयोग नहीं निकाल के फेंक दो हम समझे नहीं ये नहीं कहते है ना ऐसी थोड़ी बन गया कोई चीज़ कोई नहीं कोई उसका प्रयोजन है हम समझ नहीं पाए ठीक इसी प्रकार से वन का कोई प्रयोजन है रेगिस्तान का भी कोई प्रयोजन है रेगिस्तान क्या करता है रेगिस्तान क्या करता है धरती के अंदर जो भी एक्स्ट्रा हीट स्टोर होती गैस इकट्ठी होती है उस हीट को रेडिएट करता है ये तो रेगिस्तान इज द रेडिएटर ऑफ प्लेनेट अर्थ जैसे हमारी कार में कैसे रेडिएटर होता है वो रेडिएटर में से है ना गर्मी निकलती है अब कोई रेडिएटर के ऊपर ढक्कन लगा दे या रेडिएटर में से पानी निकाल के वो मट्टी डाल दे तो क्या होगा तो हम वो नुकसान करेंगे फायदा करेंगे दीदी जैसे हमारा रेडिएटर क्या हमारे लंग्स है लंग्स में से, से, से यहाँ से हवा निकलती है ना यहाँ से पसीना निकलता है अब इनका कोई प्रयोजन है अगर इसको हम समझेंगे नहीं इसका उड़पटांग करेंगे जैसे पसीना निकलता है आपने पाउडर डाल दिया तो आपने अच्छा किया बुरा किया समझेंगे तो पता चलेगा ना वो पोर्स हमने बंद कर दिए बंद करने के बाद पसीना नहीं आएगा खुशबू आएगी आप बोलोगे तो कितना अच्छा आदमी हमोगे अब वो बीमारी करेगा ठीक इसी प्रकार से धरती में रेगिस्तान है उसका मतलब है पूरे इतने बड़े एरिए में बना हुआ है तो रेगिस्तान रहने के लिए नहीं है तो मत रहिए दिक्कत होती हो तो पहाड़ बर्फ के बाहर रहने के लायक नहीं है नहीं रहना चाहिए जहाँ रहने के लिए वो क्या जगह है मैदान है समुद्र से दूर रहिए नदियों से थोड़ा दूर रहिए है, है ना और आराम से भूकंप वाले एरिए को छोड़ रहिए और अच्छी एक सुखद जगह भी है जैसे बच्चा गोदी में रहे या बच्चा यहाँ सिर पर बैठे कहाँ कठिन हो जाए उसके लिए बार बार गिरते हैं बार बार गिरते हैं तो वहां बैठा के लिए गोदी में बढ़िया एक टांग इधर फंसा इधर फंसा बैठ जा। तो ये समझ में आता है कि ऐसे ही हमारे जीने के लिए भी धरती पर कोई निश्चित जगहें हैं, उनको हम ठीक ठीक पहचान कर सकते हैं वो मैदान है ना तो हमको समुद्र किराने रहने की जरूरत है और न ही पहाड़ों में जाकर लटकने की जरूरत है न रेगिस्तान में रहने की जरूरत है ना ग्रीनलैंड में रहने की जरूरत है अब क्यों नहीं रह पाते लोग क्योंकि लोगों ने कब्जा कर रखा घुसने देंगे धरती किसकी एक की कि की तो वो प्रॉब्लम वहीं खड़ा हुआ है समझ में कमी उसके कारण सारे प्रॉब्लम हैं अब अब रेगिस्तान को अब नखलिस्तान बनाओगे तो धरती अपना रेडिएटर कहीं बदलेगी कि नहीं बदलेगी उसको बदलने पड़ेगा तो क्या होगा जैसे अभी ये बताते हैं कि ये राजस्थान में रेगिस्तान ख़त्म करने के लिए हम काम कर रहे हैं तो उससे जो जुड़ी हुई जगह है वो रेगिस्तान बनने की संभावना है जैसे मालवा उधर यूपी की कुछ जगह हरियाणा की कुछ जगह ये सब जगहों पर है ना रेगिस्तान बनने की पूरी संभावना वैज्ञानिक बोल चुके हैं कि अगले दो साल में ये जिस जगह पे हम बैठे हैं मालवा में ये रेगिस्तान हो जाएगा यहाँ रेत आ जाएगी सब जगह ऐसा वो बोल रहे हैं तो ये हम गलतियाँ करेंगे फिर यहाँ कुछ करेंगे वहाँ गंगा की नहर ले जाएंगे यहाँ फिर कोई नर्मदा के लाएंगे फिर कुछ कुछ करते रहेंगे इस प्रकार से हम थकेंगे या नहीं थकेंगे आप बताओ बर्बादी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो ये समझ में आ जाए आराम से रहना है कुल मिलाकर हमारे को दिक्कत अपने संबंधी के साथ है हमारी समझ पूरी नहीं उसको ठीक करो धरती के साथ संबंध को ठीक समझेंगे तो आराम से हो सकता है ये बात समझ में आई तो मोटी मोटी चीज़ अगर देखेंगे तो जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है वन खरा खत्म हो रहे हैं क्योंकि अंदर से मिनरल निकाल लिया ठीक कोयला ये ये निकाल लिया कोयला तो उषमा बढ़ गई पेट्रोल निकाल लिया तो पूरा वायुमंडल ग्रीन हाउस इफेक्ट आप बोल रहे प्रदूषण बढ़ गया है ना और आज तक विज्ञान कोई कोयले को ठीक से पहचान नहीं पाया लोग समझ रहे कोयला तो नहीं पड़ा फालतू ही ये फालतू नहीं पड़ा हुआ है ना तो अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं दिक्कतें बनी रहेंगी और आज तक हम लोग अभी भी आइए बात हो रही जब तक भी जब तक भी लोग अभी तक कोयले के खनन को बंद थोड़ी कर दिए हैं लगातार लगातार हम हर दिन उसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं एक्सकर्वेशन की सारा कोयला निकाल के जला दोगे तो लाखों साल पुरानी जगह में हम पहुंच जाएंगे और ये बहुत दूर की बात नहीं है अभी पीछे दस साल पहले आपको ध्यान होगा कि काफ़ी हल्ला हो गया था कि अब अगले दस साल या पंद्रह साल में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा अभी दो तीन कंट्रीज़ में कोई बड़े रिजर्व मिल गए हैं तो उसके लिए हम मान लिए कि चलो चल जाएगा आप कोई पेट्रोल ख़त्म होने की बात नहीं कर रहे हैं अगर मान लो वो रिजर्व भी मिल गया और सब खत्म कर दिए पच्चीस साल में तो आप कभी भी धरती को वापस रिकवरेबल मोड में हम ले जा पाएंगे कितने भी समझदार हो जाओ तो नहीं ले पाएंगे लेकिन अभी हमारी तैयारी नहीं है अभी हम उससे उलझे मेरा नाम क्या है मेरा पद क्या मेरा रू क्या है ना वो सब अभी मुद्दा तो उसका हल तो उसके बाद आगे की सोची जाएगी ठीक है बात थोड़ा सा और प्रकृति का अध्ययन कर लें फिर ब्रेक होने वाला है प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं और एक अवस्था विकसित हुई समृद्ध हुई तो दूसरी अवस्थाएं का सीढ़ी बना और दूसरी अवस्था की उत्पत्ति हो गई ये क्रम है और यह विकासक्रम नागराजी ने अस्तित्व में अध्ययन किया हुआ है है ना ये समझ में उनको आया वो आपको समझा रहे हैं पदार्थ अवस्था कोई चीज है है यानी इसका भी कोई रूप है इसका भी कोई गुण है है ना और अगर देखेंगे तो इसमें कोई क्रिया है कोई स्वभाव है और कोई धर्म है और इसकी कोई परंपरा है और परंपरा का कोई आधार है तो पदार्थ रूप का मतलब आकार आयतन घन मतलब पहचान माना रूप का मतलब क्या होता है रूप क्या चीज होती है रूप क्या चीज है पहचान आपका जैसा रूप है वो पहचान में आता है या नहीं आता है आता है या नहीं आता है और कभी भी दो मानव का रूप एक समान होता है क्या क्यों नहीं होता क्योंकि प्रकृति द्वारा हर एक मानव की हर एक इकाई की पहचान निश्चित है पहचान कैसी है पहचान का कोई क्राइसिस नहीं है देर इज नो आइडेंटिटी क्राइसिस ठीक है तो भ्रमित कल्पना है कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे इन नेचर आइडेंटिटी ऑफ एवरी यूनिट एवरी इंडिविजुअल इज इन्श्योर्ड बाय द नेचर यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट यू हॉट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ ऑनली तो रूप सबका है इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं गुण मतलब एक दूसरे पर प्रभाव क्रिया और एक स्वभाव और धर्म इतने पे ज्यादा ध्यान देते हैं अपन तो पदार्थ का भी क्रिया है स्वभाव है धर्म है पदार्थ मतलब हवा पानी जितना भी पदार्थ, मेटल के हम मैटर की हम बात कर रहे हैं वो सारा मैटर मिलाकर पदार्थ तो पदार्थ का क्या क्रिया है क्या काम करता है पदार्थ पदार्थ क्या, क्या काम करता है क्रिया क्या करता है जुड़ता है और टूटता तो है क्या क्रिया करता है जुड़ने की क्रिया करता है और टूटने की एक एक इकाई एक इकाई से मिल जुड़ जाती है टूट जाती है जैसे जैसे मट्टी को अगर दबा के रख दिया जाए गर्म हो जाए ठंडा हो जाए और दबा रहे प्रेशर रहे तो वो पत्थर बन जाता है तो मट्टी की जो मॉलिकुल थे वो आपस में जुड़ गए पत्थर वापस खुले में रखा रहता है हवा पानी लगती रहती है तो वो टूट टूट के वापस मट्टी बन जाता है तो इस प्रकार से मट्टी कभी खत्म नहीं होती और पत्थर भी कभी ख़त्म नहीं होते क्योंकि पत्थर मट्टी बनता रहता है और मट्टी पत्थर में अंतरता है ये हजारों लाखों साल में चलता रहता है ये बात समझ में आती है उसके पीछे क्रिया क्या हो रही है जुड़ने की और टूटने की स्वभाव क्या है तो पदार्थ का भी स्वभाव है उसको कहते हैं संगठन का स्वभाव और विघटन का स्वभाव धर्म पदार्थ का धर्म धर्म का मतलब क्या होता है वो भी लिख लीजिए धर्म की क्या परिभाषा धर्म का मतलब है जिससे जिसको अलग नहीं किया जा सकता वह उसी इकाई का धर्म है धर्म बराबर जिससे जिसको अलग ना किया जा सके वह उसी इकाई का धर्म तो पदार्थ का धर्म क्या है पदार्थ को किस बात से अलग नहीं किया जा सकता हाँ स्वभाव क्यों नहीं ताकता वो धर्म के कारण नहीं ताकता है धर्म के कारण स्वभाव बना रहता है तो धर्म क्या है समझना है स्वभाव नहीं त्यागना वो कोई मुद्दा नहीं है है ना धर्म के आधार पर स्वभाव है धर्म के आधार पर स्वभाव बना रहता है तो पदार्थ का धर्म क्या है जैसा है वैसा बना रहता है आप उसको खत्म नहीं कर सकते एक से तोड़ के दो कर दो, दो के तोड़ के चार कर दो लेकिन आप उसको मिटा नहीं सकते तो ये मिटता नहीं है ये इसका धर्म है उसका मतलब हुआ अस्तित्व उसका बना रहता है तो इसका धर्म क्या हो गया अस्तित्व बने रहना इसका धर्म, धर्म है तो पदार्थ किसने बनाया पदार्थ किसी ने बनाया उसका धर्म है बने रहना कोई बना नहीं सकता उसको ना उसको आप बना सकते और ना ही उसको कोई तोड़ सकता ना कोई आदमी तोड़ सकता ना कोई अल्लाह तोड़ सकता ना कोई भगवान तोड़ सकता और ना भगवान बना सकता कोई भी आ, कोई भी चीज अस्तित्व में पदार्थ के रूप में बनाई नहीं जा सकती वो बनी ही रहती है ये उसका धर्म है ये सारे ग्रह गोल किसने बनाए पदार्थ ये पदार्थ से बने ये है ही इसको बनाया नहीं जाता ये है ही क्योंकि पदार्थ का धर्म है बने रहना ठीक है बात इसकी परंपरा मतलब सोने का परमाणु सोने का आचरण करता है यह परंपरा हुई कि नहीं हुई लोहे का परमाणु लोहे का आचरण करता है है ना इस प्रकार से हजारों साल पहले जो लोहा था वो आज भी लोहा वैसे काम करता है टाइम परिस्थिति इससे मुक्त है तो परंपरा का मतलब ये है कि आचरण की निरंतरता निरंतर निरंतर निरंतरता निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी समय काल बाद से वो आचरण की निरंतरता तो परमाणु इसका आधार है तो परंपरा इसकी है क्या आधार है उसका परमाणु का डिजाइन एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु रचना एटॉमिक नंबर बोलते ना इसको हम लोग एटॉमिक नंबर इज द बेसिस जिससे कि परंपरा उसकी बनी रहती जब भी कोई परमाणु में दो अंश हो जाएंगे एक अंदर एक बाहर तो वो हाइड्रोजन का हो जाएगा है ना जब भी कोई परमाणु जैसे दो अंश के होंगे तो हाइड्रोजन का आचरण करेगा चार हो जाएंगे तो हीलियम का करेगा कहीं पर भी उसका आचरण एक प्रकार का आचरण को वो व्यक्त करेगा ये बात समझ में जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये बातें बता रहे पदार्थ अवस्था विकसित हुई कई तरह के परमाणु बन गए तो बीच में पानी बना पानी भी पदार्थ ही है पानी क्या है पदार्थ लेकिन ये बाकी सब पदार्थ की हम बात कर रहे थे ये सब क्या थे ठोस पहले विरल है ना लिक्विड और सॉरी गैस और सॉलिड फॉर्म में और पानी क्या आया पहली बार तरल लिक्विड फॉर्म में आया रसायन बना ये सब भौतिक ही है और इसी में आगे चल रसायन भी हो गया उसको आगे कभी देखेंगे ज़्यादा दूसरी अवस्था आई प्राणावस्था प्राणावस्था का भी रूप है या नहीं गुण है या नहीं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये अवस्था विकसित है का मतलब नीचे की अवस्था के सभी रूप गुण स्वभावधान इसमें हैं और उससे भी ज़्यादा हैं बड़े में छोटा बड़े में छोटा समाया रहता है ये बात समझ में आएगा इसीलिए इसको विकसित कहते हैं इसीलिए इसको इसका उपयोग करने का अधिकार बना रहता है प्रकृति में अधिकार दिया हुआ है इसको वनस्पति आराम से पानी पिया खूब फले फूले ये अधिकार है उसका और उसे पानी का को कोई दिक्कत नहीं है शोषण नहीं है वो विकसित का अविकसित का उपयोग करने का अधिकार बना है तो रूप गुण है क्रिया क्या है तो ये प्लस प्लस हो रही है सब चीज़ें क्या हो जा रही ऊपर का तो है ही और प्लस कुछ हो जा रहा है क्या हो गया जैसे पेड़ है उसकी डगाल टूटती है जुड़ती है कि नहीं उसके स्वभाव संगठन विघटन है लेकिन उसके अलावा भी कुछ है पेड़ में क्या क्रिया शुरू होगी एक और कोई बता सकता है पेड़ में एक, एक एक्स्ट्रा क्रिया क्या चालू हो गई सिंथेसिस सिंथेसिस तो सिंथेसिस तो तो, क्या है वो तो एक प्रकार का है ना वो तो पदार्थ ही है कोशिका में क्या महत्वपूर्ण काम शुरू हो गया नया सांस लेना सांस छोड़ना कौन सी क्रिया कर रही है वो ये जैसे कोई भी प्लांट है यदि ये, ये सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तब तो तक क्या हम बोलेंगे इनको ये प्राणावस्था है और सांस लेना और छोड़ना इन्हें बंद कर दिया तो क्या हो जाएंगे ये? ये लकड़ा बन गया ये लकड़ा क्या है अब ये प्राणावस्था है या लकड़ा है है ना तो लक्कड़ क्या हो गया अब ये पदार्थ में चला गया है ना तो जैसे सांस लेना छोड़ना उसे बंद किया अब वो वापस पीछे की स्टेज में आ गया ये समझ में आया तो क्या हुआ श्वसन सांस लेना ब्रीदिंग ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट श्वसन प्रश्वसन की क्रिया पेड़ का भी कोई स्वभाव है वनस्पति का कोई स्वभाव है क्या स्वभाव है कोई बता सकता है वनस्पति का स्वभाव सारक एवं मारक हमारा शरीर गाय से बना है हमारा शरीर क्या है कोशिका से बना हुआ है से बना हुआ है प्राणावस्था की कही है हम सबका शरीर क्या है प्राण कोशिकाओं से बना हुआ है ये ये प्राण कोशिका में कोई कोई कोशिकाएं जो इस प्रकार से होती है कि उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है किस रूप में वो इन कोशिकाओं को स्वस्थ करती है जैसे लोकी गिलकी करेला आप ये खाते हो कद्दू तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के साथ संपर्क में आने पर उन कोशिकाओं को ये प्राण इसकी प्राण बढ़ाती है, है ना और कोई कोई कोशिका ऐसी होती है जो इसके इसके नुकसान पहुँचाती है जिसको हम जहर कहते हैं है ना तो ये समझ में आ जाए सारक का मतलब को, दूसरी कोशिकाओं को है ना वो एक प्रकार से आ, उसका प्राण का बढ़ाती है और एक प्रकार से घटाती है तो उनको सारक मारक कहा इसका भी धर्म है क्या धर्म है इसका बड़े में छोटा समाय रहता है यह तो समाय हुआ है उसके अलावा क्या है और क्या धर्म है इसका ग्रोथ ग्रोथ होके क्या होता है होना संगठन विघटन दूर जाना है ना तो नीचे प्राण कोशिका में हम आ गए प्राणावस्था में क्या है धर्म अस्तित्व बना रहना वो तो उसमें था ही। इसमें क्या ऐड ऑन हो गया पुष्टि क्या ऐड ऑन हो गया पुष्टि सारक बताए ना दूसरी कोशिकाओं को मारने का गुण बराबर मारने का स्वभाव बराबर मारक और दूसरी कोशिकाओं को मजबूत करने का कार्यक्रम बराबर सारक हाँ वो सारक है और मारक मतलब जिनका जो हमारे जैसे आपने जहर खा लिया तो क्या होता है जिस जिस जगह में गया वो वहां की जितनी कोशिकाए उसको मारना वो शुरू कर देता है उसका प्राण वायु जो है वो हरण कर लेता है जो ऑक्सीजन लेता रहता है छोड़ता रहता है ना वो कोशिका का वो गेट बंद कर देता है उसको हम लोग जहर कहते हैं ठीक हो क्या बात तो अस्तित्व बने रहना धन पुष्टि यह हो गया पुष्टि इसका धर्म आया मतलब पुष्ट होता है जैसे आपने एक पौधा लगाया दस साल हो गए उसमें दो की दो डंडी चार पत्ती माइक माइक बंद कर दीजिए भाई तो क्या हुआ तो हमको लगेगा ये जिंदा भी है कि नहीं है अगर जिंदा है तो उसका क्या लक्षण उसकी ग्रोथ होना चाहिए ग्रोथ और ग्रोथ होते होते होते किस रूप में चली गई बीज बन गई और बीज से वापस उसकी परंपरा बन गई तो आम के झाड़ में आम लगा आम के अंदर एक बीजा आया वो बीज से पुनः एक आम का झाड़ लगा और उससे पुनः आम आ गया तो इस प्रकार से आम की निरंतरता कैसे बनी आम की निरंतरता कैसे बनी परंपरा कैसे बनी तो बीज विधि से इसकी परंपरा बनी चलिए आगे बढ़ते हैं जीव जीव को देखेंगे तो जीव का भी रूप है गुण है समझ में आता है सांस तो वो भी लेते हैं और जीव की भी हड्डी टूटती है टूटती टूटती ये सब तो होता ही है उसके अलावा क्या हो गया जीव में एक क्रिया शुरू हो गई आहार निद्रा भय और मैथुन के चार क्रियाएं उसमें चालू हो गई जीवो में ये चार क्रिया, क्रिया देखी जाती है आहार निद्रा भय मैथुन बात समझ में आई स्वभाव क्या है जीवों में तो जीवों का स्वभाव है क्रूर और अक्रूर कोई क्रूर स्वभाव के जीव हैं, कोई अक्रूर स्वभाव के जीव हैं। जैसे गाय गाय क्रूर है कि अक्रूर और शेर टाइगर वो क्रूर कुर, क्रूर है ये क्या करते हैं जैसे अभी यहाँ पे ध्यान दो या यहाँ पर ध्यान दो तो स्वभाव स्वभाव क्या क्या काम क्या है स्वभाव अपनी जो प्रजाति है जो भी अपनी एक अवस्था है उसमें संतुलन का काम करता है जैसे संगठन विघटन पदार्थ अवस्था को संतुलित रखता है जैसे सारक मारक स्वभाव वनस्पति जगत को संतुलित करता है जंगल में कुल पेड़ कितने लगने कितनी मात्रा में लगने कौन से कहां लगने ये कौन तय करता है आप तय ता, करोगे या भगवान तय करेगा या सरकार तय करेगी इसको तय करने की जरूरत नहीं अपने को ये सब सारक मारक स्वभाव के, सा, के कारण संतुलित हो जाते हैं है ना कि, किस जगह पर किस तरह के पेड़ लगना है वो सारक मारक स्वभाव से ऑटो बैलेंस सिस्टम है प्रकृति में से ऑटो बैलेंसिंग है जिस प्रकार से क्रूर अक्रूर स्वभाव आप समझोगे तो क्रूर अक्रूर के भेद से जीव अपनी संख्या को संतुलित रखते हैं वहाँ पर जनसंख्या एक्सप्लोजन कभी भी नहीं होगा वो एक अवस्था के इकाई दूसरी अपनी उसी अवस्था में दूसरी इकाई के साथ किस प्रकार व्यवहार करे उसका मूल मुद्दा है स्वभाव तो जीवों में दो तरह का स्वभाव पाया जाता है उसका नाम है क्रूर अक्रूर जैसे मान लीजिए शेर जो है वो क्रूर स्वभाव का है और रेबिट अगर अक्रूर स्वभाव का है है ना शेरों की संख्या बढ़ती है तो रेबिट की संख्या घटेगी या बढ़ेगी घट गई जब रैबिट की संख्या घट गई तो शेर की संख्या बढ़ेगी घटेगी घटेगी शेर की संख्या घट गई तो रैबिट और रैबिट बढ़ गए तो शेयर अभी क्या चल रहा है ये इसको क्या बोलते हैं बैलेंस बैलेंस ऐसा होता रहता ना तो स्वभाव विधि से ही अपने आप ही बैलेंस हो रहा है आपको करने की जरूरत नहीं है आप चिंता मत करो कि जानवरों की संख्या बढ़ रही है इसलिए मार के खाओ उसको ये आपका काम नहीं है ये किसका काम है जानवरों को मार के खाने का काम किसका जानवर का जब जानवर ऐसा करते हैं तो व्यवस्था या अव्यवस्था व्यवस्था क्या व्यवस्था व्यवस्था मानव यदि करेगा तो व्यवस्था क्या व्यवस्था अव्यवस्था <clothing> क्योंकि मानव फिर वो नहीं करेगा जो उसको करना है, है ना और मानव तो क्या करेगा रेबिट खा जाएगा रेबिट खत्म हो जाने के बाद वो रोटी खाने लग जाएगा अगर रेबिट ही खाता रहता तो उसकी संख्या कम होती संतुलन होता लेकिन वो तो रोटी खाने लग जाए फल खाने लग जाए पता नहीं क्या खाने लग जाए तो इस प्रकार से तो नहीं करेगा वो ठीक है बात समझ में तो धर्म क्या है जीव का धर्म क्या है? जिससे जिसको अलग नहीं कर सकते जीवों का भी धर्म है क्या है जीव धर्म तो जीवों का धर्म है जीने की आशा प्लस प्लस हो रहा है ये सब तो नीचे आ ही रहा है जीने की हर जीव में जीने की आशा है जब भी आप उसके जीने की आशा पे प्रश्न खड़ा करते हो वो फटफड़ाता है और जैसे ही जीने की आशा पूरी होती है वो घास खाने लगता है कोई वहाँ पर रिश्ता दुए दिक्कत कुछ नहीं है है ना जैसे मैंने बताया गौशाला में जाओगे गाय घास खा रही है डंडा उठा लोगे तो गाय घास खाना अब वो अपना मूल काम जो क्रिया है वो बंद कर देती है और उसकी जीने की आशा पर प्रश्न आ गया तो खाना पीना बंद लेकिन जैसे ही जीने का आशा पूरी हुई मतलब आपने डंडा रखा वो इंश्योर्ड हो गई वापस घास खाना शुरू ऐसा नहीं होता कि तुमने डंडा क्यों उठाया मैं खाना खाना देखूंगा तेरे को ऐसा नहीं होता जैसे आप कभी कभी देखते हो जी, नेशनल जियोग्राफी में कभी देखते हो ना आप शेर भाग रहा है उसके हिरण के पीछे हिरण भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहे हैं और एक समझ आके थोड़ा सा दूर हो गया थोड़ा सा दूर थोड़ा दूर चला गया हिरण तो घास खाने लग गया क्या खाने लग गया वो आपको को दौड़ा दे ऐसा कितने दिन तक खाना नहीं खाओगे वहां कोई कॉम्प्लेक्स नहीं किया तेरी तो है तू कौन होता है भाई कुछ है इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं अहंकार नहीं होता अरे दीदी इसमें अहंकार तो आदमी के साथ है जीवो में नहीं है जीवो में सिर्फ जीने की आशा है तो जीने की आशा की पूर्ति हुई घास खाने लगे है ना और कई सारे बच्चे टीवी दिखते हैं अब घास मत खाए पीछे देख पीछे खड़ा ही है, खड़ा ही है। बच्चे यहां से कर रहे है, है ना बच्चे यहां से कर रहे हैं कि वो खड़ा है पीछे अहंकार की बात नहीं दीदी उसमें है ही नहीं इसके ज्यादा इससे ज्यादा मुद्दा ही नहीं कोई स्टोरी नहीं है वहां पर जीवो में कोई कहानी नहीं होती कोई स्टोरी नहीं है और मजा जब आएगा जब आपको डिस्कवरी चैनल देखो तो एक आदमी इतने अच्छी स्टोरी सुनाता है अब इसने सोचा कि अपने बच्चों को उठा के यहाँ ले जाने में भलाई है है ना अबे अपनी स्टोरी वहाँ के लगा रहा है। टोटल अपनी स्टोरी वहाँ लगाते हैं जीवों में कोई कहानी नहीं होती है कि वो गाय वहाँ से आ गई तो बड़ी दुखी है जी अब तो गाय खाना नहीं खाएगी ऐसा कुछ नहीं होता है गाय का बच्चा मर गया वो खाना नहीं खाएगी ऐसा भी कुछ नहीं होता है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती गाय अपने कई बार तो हमारे उसके बच्चे पर बैठ के खाना खा रही होती है ना तो ये सब चीज़ें स्टोरी हमारी है हम सब अपनी स्टोरियों को जानवरों पे थोपते रहते हैं उसका नाम है नेशनल जियोग्राफिक चैनल डिस्कवरी चैनल कुल मिला के गप्पा के अलावा कुछ नहीं है ना फोटो रियल उसके पीछे की कहानी आदमी ने अपनी लगा दी हाँ आप देखिए ना कोई कहानी नहीं है वहाँ पर कोई दुश्मन नहीं कोई लड़ाई नहीं कुछ नहीं झंझटी नहीं खाने को मिला काम खत्म चार क्रिया क्रूर क्रूरक्रूर स्वभाव और जीने का शायद तीन का मिला के नाम होता है जीवावस्था उनके आचरण की परंपरा है या नहीं है शेर का बच्चा गाय का बच्चा और डॉक्टर का बच्चा तो अभी लफड़ा है लेकिन इसमें तो परंपरा है किस आधार पर है इसमें पर, परंपरा की सतर पर थी बीच से इसमें कैसे है बीच का मतलब फाइनली अगर देखेंगे तो डीएनए आरएनए की बात हो जाएगी और इसमें क्या है प्लस है जुड़ गए यहां पर एटम भी है डीएनए भी है जुड़ के क्या बन गया अब यहां पे आगे जीवों में क्या हो गया शरीर की रचना परंपरा का आधार क्या है एक बॉडी का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर से उस उस गाय का वो आचरण है उसके शरीर के डिजाइन से गाय का एक आचरण है शेर शेर का आचरण कहाँ से डिराई हो रहा है शेर के बॉडी से डि डिराई हो रहा है उसके जिस प्रकार के हारमोन्स है जिस प्रकार का उसका पाचन तंत्र है उसी प्रकार की गंध उसको ठीक लगती है है ना और उस गंध से जुड़कर अपनी चीज़ों को खाता पीता है पहचानता है ना कि वो कोई स्टोरीज चल रहा है, है? नहीं, नहीं नहीं शरीर की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी गाय का एक स्ट्रक्चर है है ना? और कुत्ते का एक स्ट्रक्चर है टाइगर का एक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के आधार पर उसकी एक करेक्टर है कंडक्ट है शुक्र तो बीज हो गया वो तो बड़े में छोटा समाया रहता है अंडाणु शुक्राणु की हम बात करेंगे तो वो तो एक प्रकार का बीज हो गया तो बीज तो प्राण कोशिका का इकाई हो गया ना तो बड़े में छोटा समाया है हुआ है वो तो विकसित होती सारी चीजें यहां तक ये बात समझ में आ गई अभी बात समझ में आई ये अब चौथा बच्चा मानाओ अब लाल से शुरू करना पड़ेगा यहां तक क्या था यहां तक क्या था अब लोग जरा तैयार हो जाइए, नींद से उठ के बैठ जाइए भाई काफी नींद निकाल ली आप लोगों ने क्योंकि अब आपका आधार कार्ड बनवाते हैं चेहरा वहरा धो की तरफ बैठ जाएगी फटाफट मानव में देखेंगे तो मानव इसी के नीचे लिख रहा हूं लेकिन यहां बना देता हूं मानव को देखें तो कितना समय हो गया सिग्नल नहीं आया अभी चलो कोई बात नहीं तो मानव में देखें तो मानव में पहला मानव एक तरह का मानव है उसकी क्रिया क्या है क्या क्रिया बना ली उसने अपनी मान ली क्योंकि जो बड़े में छोटा समय रहता है उससे आगे की चीज हम नहीं समझ पाए तो पीछे का तो हमारे साथ जुड़े रहता हैं ये बात समझ मा रही चार्ट से तो क्रिया क्या पहचान ली आहार अब ये लाल में आ गया वहाँ काले में लिखा था निद्रा भय और मैथुन क्योंकि यह व्यवस्था में भागीदार नहीं हो पाएगा स्वभाव दृष्टि है ना धर्म और परंपरा ये ठीक है तो एक तरह का मानव है उसका स्वभाव है दीनता और हीनता इसकी दृष्टि है प्रिय हित और लाभ प्रिय को क्या बोलते हैं इंद्री सापेक्ष चीजों को कैसे देखता है इंद्रियों के माध्यम से चीजों को सही गलत मानता है चलो एक शिविर हो रहा है एमसी में क्या होगा भाई वहां एयर कूल है गर्मी के मौसम है ठंडा ठंडे बैठेंगे और बढ़िया मजाक होते रहती खूब बढ़िया खाने को मिलता रहता है ना अजय भैया खूब मजाक भी करते रहते हैं बहुत मजा आता है चलो ए? और रेट भी रिजनेबल है अब देखिए अगर कूलर के हिसाब से आ गए और गाने बजाने के सुनने के हिसाब से आए तो क्या हो गया इंद्री सापेक्ष निर्णय हुआ बात तो ठीक है लेकिन निर्णय किस आधार पर हो रहा है और ऑर्गेनिक है गाय का दूध भी कभी कभी दे देते हैं और ऑर्गेनिक खाएंगे अच्छी हवा में घूमेंगे फिरेंगे साइकिल उठाकर दौड़ेंगे भागेंगे है ना कुछ रियाज कर लेंगे कुछ ये गालेंगे वो गालेंगे तो क्या होगा शरीर के साथ भी कोई हित हो जाएगा ये हो गया शरीर सापेक्ष हित को क्या बोला ये स्वास्थ्य सापेक्ष नहीं है ये शरीर सापेक्ष है और लाभ क्या हो गया कम देना पड़ेगा और अधिक मिल जाएगा तो वस्तु सापेक्ष हो गया सामान सापेक्ष के क्या है आज के जमाने में एक दिन का नाश्ता खाना पीना कहीं भी जाओ रहना छुट्टी मना जाओ तो एक दिन ढाई सौ तीन सौ रुपया कितने लिए आप लोगों से क्या होता है कुछ नहीं होता है और अच्छी बातें लोग अलग करेंगे वो फ्री है भाई जी बहन जी करेंगे नहीं कोई अब तुबे नहीं करेगा अगर इस हिसाब से निर्णय हुआ तो देखने का तरीका दृष्टि का मतलब देखने का तरीका दीनताहीनता स्वभाव क्या भी बताते हैं मानव का धर्म क्या है ये पहले समझ लेते हैं धर्म क्या चीज है जिससे जिसको अलग हम्म तो मानव को किससे अलग नहीं किया जा सकता भावनाओं से समझ से. प्रकृति से हा जी विचार से और कुछ बचाओ दो वो भी कर लो तो मानव को किससे अलग नहीं किया जा सकता मानव को सुख से अलग नहीं किया जा सकता तो मानव का धर्म क्या है आपका धर्म क्या है सुख है धर्म तो यहां पर भी सुखी है इसलिए भ्रमित में भी काले पेन से लिखा है लेकिन धर्म समझ में नहीं आया सुखी तो होना भ्रमित माना भी चाहता है लेकिन सुख को अलग तरीके से देखता है उसी को हम लोग आगे भी समझ लेते हैं यहां पर दीनता हीनता का चार्ट यहां बना देते हैं, दीनता का मतलब दीन कोई भी आदमी दीन होगा उसका लक्षण क्या होगा लिखे कुछ लक्षण यहाँ पे आप लोग मिला लेना अपना अपना कार्ड बना लेना जैसा बनाना हो दूसरे को मत दिखाना और दूसरे का देखने की भी कोशिश मत करना क्योंकि आधार ही आपकी पहचान है दीनता का क्या मतलब है लक्षण बताता हूं दीनता का स्वभाव होगा तो लक्षण क्या होगा लक्षण से पता लगेगा ना बीमारी है कि नहीं है आदमी का वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया क्या करते इस देश में हो गया वो हो गया है ना मैं हो गया मैं पुरुष हो गया बीबी मानती नहीं बच्चा सुनता नहीं प्रधानमंत्री ये कर रहा ये कर रहा है उसने ये कर दिया तीसने ये कर दिया दिन भर कंप्लेन रोना का मतलब कंप्लेंट मतलब कंप्लेट बॉक्स और गिड़गिड़ाना कोई अपने ज्यादा पावरफुल मिल गया उस समय गिड़गिड़ाने लगे ठीक रोना गिड़गिड़ाना और बताओ असंतुष्ट रहना है दुखी रहना अब ये ये, ये लक्षण किस कमी के कारण आ रहे हैं कारण क्या है इसमें अगर इसको देखेंगे तो अपने को दूसरों से कम मानना क्या करना क्या करो साहब हम तो हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छे लोग थे लेकिन वो मुस्लिम आए और अंग्रेज आए और 700 साल और 1500 साल हमारे पर राज हो गया और हम बर्बाद हो गए क्या करो हमने तो बहुत अच्छा सब किया था लेकिन जो है वो पड़ोसी ने हमारे बच्चों को बरगला दिया क्या करो पति हमारा जीवन उद्या में क्या चला गया वहाँ बजाय भैया ने पता नहीं क्या मंत्र मार दिया है ना क्या पता क्या हुआ ये हो गया वो हो गया कुल मिलाकर रोना ही रोना गिड़गिड़ाना ये चल रहा है ना उसमें क्या हो गया रहा है मूल में क्या है अपने को दूसरों से कम मानना किस किस आधार पे कम मानना आधार क्या है हम भी आदमी अच्छे थे लेकिन क्या करो गलत देश में पैदा हो गए इसे मैं भी कुछ करके दिखाता देश ही खराब है क्या करो हम अच्छी जाति में पैदा ही नहीं हुए क्या करो हमारी नस्ली ठीक नहीं है क्या करो मेरा रूप ठीक नहीं है पति को कैसे पकड़ें क्या करें मेरा रंग ठीक नहीं है मेरी भाषा ठीक नहीं है है ना मेरे पास सुविधा नहीं है ठीक है स्किल नहीं है चालाकी नहीं है, है ना इत्यादि इत्यादि तमाम तरह के चीज़ें हैं और एडसेक्ट्रा और लिखा दो जितनी भी चीज़ें हैं हज़ार चीज़ें हैं जिसमें हम अपने आप को कम मानते क्या करो हमारे पति जरा ऐसे ही हैं सीधे साधे हैं गैस की टंकी भी भरा के नहीं ला पाते बोलते बीस दिन में मिलेगी जी और देखो बाजू वाले के पति देखो वो फटाक से 20 दिन में भरा के ले आता है बीस दिन के पेड़े भरा के ले आता है जब मांगो जब ले आता है तो हम क्या मान रहे हैं अपना पति जो है वो कम चाला के तो उम्मीद क्या करें चालाक होना चाहिए उसको अभी जैसे एक दीदी रो रही थी मैंने कहा देखो दीदी एक बार चालू हो जाएगा ना तो चल पड़ेगा फिर रोती रहना हर जगह चालाक ही लगाएगा एक जगह थोड़ी लगाएगा फिर ओके चल देगा एक बार तो अपने को दूसरों से कम मानना ये उसका लक्षण है दुखी रहना है ना रोना कंप्लेन करना गिड़गिड़ाना ये बात पकड़ में भाई लेकिन ऐसा जो आदमी है वो भी सुखी होना चाहता ही है तो सुख तो उसका भी धर्म है लेकिन वो सुख कैसे चाहता है वो ये चाहता है कि कोई दूसरा उसको सुखी करेगा क्या करेगा वो कोई दूसरा ही उसको सुख देगा कोई दूसरा कोई भी दूसरी चीज उसको सुखी करेगी या तो कोई अवसर या कोई पैसा या कोई पोस्ट या कोई भगवान या कोई बेटा या कोई माँ बाप या कोई गुरु या कोई आशीर्वाद है ना, या कोई संगीत गीत नृत्य जो भी कोई दूसरा उसको सुखी करेगा वो अकेले तो सुखी नहीं हो सकता सुख तो वो भी चाहता है लेकिन उसकी उम्मीद हमेशा बनी हुई है कोई अवतारी पुरुष आएगा कोई अच्छा समय आएगा अच्छा समय अच्छे ग्रह नक्षत्र आएंगे तब हम सुखी होंगे तो दूसरे पर ही सुखी होने की उसको आशा बनी हुई है सुख तो वो भी चाहता है लेकिन लक्षण ये बने हुए कारण ये बना हुआ आधार ये बना हुआ अभी क्या हो गया दीनता के बाद आया हीनता काफी दिन से अपने आप को कम मानते रहे कम मानते रहे किस चीज में कम माने मान लीजिए पद में कम माने मान लीजिए रूप में कम माने रूप में कम माने, रूप में कम माने या रूप ठीक नहीं रूप ठीक नहीं रूप ठीक नहीं रो रहे गा रहे उसमें रूप ही ठीक नहीं रूप ही ठीक नहीं तो एक दिन उठे बोले रोने से कुछ नहीं होता आंसू पहुंचो और चलो कहां पहुंचे जब अपने को रूप में कम माना तो क्या काम करेंगे रूप को ठीक करने जाएंगे रूप तो ठीक होता नहीं रूप तो पहचान है तो नाक ठीक नहीं है अपने को ये खराब मानकर रखा है तो नाक में ऑपरेशन कराने जाएंगे है ना तो क्या करने लगे अब यहां से कोई दूसरी काम चालू हो गया जिस चीजों में अपने आप को कम मानते थे बंद कर ले भाई हीनता हीनता का मतलब क्या अब यहां पर उसमें आ चालाकी स्मार्ट हो गया हो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बी स्मार्ट बी स्मार्ट का मतलब चालक हो जाओ चालक आदमी का लक्षण क्या उसके हाथ में स्मार्टफोन होना चाहिए तो स्मार्ट हो थोड़ा यार स्मार्ट डू समेक सम, सम स्मार्ट मूव कब तक रहोगे किसको कौन तुम्हारे को देखने वाला उठो अपने आंख सू पहुंचो और जो अपनी कमी है उसको दूर करो कितना अच्छा भाषण स्मार्ट बनो तो स्मार्ट बनने चले तो क्या करने लगे अभी क्या है कि जिसमें अपने को कम मानते थे उसी को ठीक करने चले जैसे देश में अपने को कम मानते थे हम हिंदुस्तान में क्या पैदा हो गए जी है ना हिंदुस्तान इसके कारण दिक्कत है तो देश बदलने को सोचने लगे चालाकी पूर्वक वीज़ा लेके कहीं नहीं कहीं पहुँच ही गए एक हमारे मित्र हैं वो बोले भैया बस मैं तो ऐसे जुड़ने चाहता हूँ काम करना चाहता हूँ बस मेरा भाई जो है ना वो अमेरिका जाना चाहता है वो चला जाएगा तो मैं कभी ना सकता क्योंकि हम दो ही भाई हैं फिर एक दिन उनका फ़ोन आया भैया अमेरिका वालों ने तो वीज़ा देना बंद कर दिया बड़ी खुशखबरी है मैंने कहा देख इस भरोसे में मत रहे जिसको जाना होगा जाएगा जाएगा जिसने अपने आप को कमी मान लिया कि साधारण पर मैं दुखी हूँ देश कम है तो वो देश बदलेगा क्या करेगा चालाकी से कोई ना कोई विजन ढूंढ के ले लिया छः महीने बाद फोन आया भैया वो तो गया जाएगा जाएगा जाति में अपने को कम माना तो अपनी जाति के पीछे सरने मटाएगा नस्ल में कम माना रूप में कम माना तो रूप मेकअप कराएगा ये सारा मेकअप क्या है ये सारा मेकअप एक प्रकार चाला की हीनता है है ना एक प्रकार की हीनता है जैसा हमारा शरीर है हम सुखी नहीं है हमको लगता है इसी के कारण नहीं है और इसको अब छुपाना चाहते हैं वो मेकअप है पद क्या है जो जो पद हमको लगा कि ये ठीक नहीं है हम सुखी नहीं तो पद को अपग्रेड करना चाहते हैं है ना चाला करते हैं कहीं से अपना सी ठीक कराते हैं अपना वो अप्रेजल ठीक कराते हैं और खराब पद बना लेते हैं रंग है तो आजकल देखते हो आप भाषा सुविधा स्किल्स ये वो ये सब में जिसको हम कम मानते हैं उसको चालाकी से पूरा करते हैं क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ है यू कैन नॉट अवॉइड देम इट इज इट विल ऑलवेज रिमेन इसके कारण दुखी नहीं है तो दूसरा हमको सुखी करेगा और गलतियां यहाँ पर है तो बजाय दूसरे को रोने के चालाकी पूर्वक उन सब चीज़ों को पाने का प्रयास करते हैं इसका नाम है हीनता स्मार्टनेस तब क्या निकला लेकिन इन तीनों दोनों तरह के आदमी की दृष्टि कितनी है प्रिय हित लाभ ही है हर चीजों को सेंसेस के आधार पर देख रहे हैं हित के लिए देख रहे हैं लाभ के लिए देख रहे हैं इससे प्रिय हित लाभ की दृष्टि के साथ काम करते हुए सुविधा संग्रह में एजेंडा काम करते रहते हैं और जो दीन जो दीन आदमी है उसका सुख जो क्या है है ना दूसरा उसको सुखी करेगा जो हीन आदमी है उसका सुख दूसरा ही करेगा लेकिन अब वो दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है वो खुद खड़ा हो गया है अब यहाँ पर दूसरा व्यक्ति था उसने कहा देखो भगवान आता नहीं है है ना कोई दूसरा आदमी कुछ करेगा नहीं करेगा मेरे को ही करना पड़ेगा और वो उठ कर खड़ा हो गया उसका नाम हो गया अब क्या हो गया वो चालाकी शुरू हो गया है ना बदमाशी शुरू कर दिया चलिए तीसरा तरह का आदमी इसी में एक तरह का आदमी है जिसको हम लोग बात करते हैं क्रिया इसकी भी यही है क्योंकि अपग्रेड हो नहीं रही है और स्वभाव सिर्फ क्रूरता का आ गया क्रूरता का स्वभाव आ गया दृष्टि इतनी की इतनी है और सुख तो उसका सुविधा ही सुख है इसका भी सुख क्या है सुविधा है लेकिन दूसरा कोई देगा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा कोई मुझे दे देगा हीन आदमी का क्या हो गया इतना ही है लेकिन मैं अपनी मेहनत से मेहनत से पूरा करूंगा जी ये जो मेहनत से पूरा करना चालाकी से पूरा करना है, है ना उसमें जो आया निकल के वो सब हीनता है क्रूरता क्या हो गया इसका भी सुख है यह भी सुख की बात करता है यह भी सुख की बात करता है सभी सुख की बात करेंगे अब इसका सुख क्या है अब यह कौन आदमी होगा जिस जो भी आदमी जिसमें अपने को कम माना था एक दिन उसमें अपने आप को अधिक मानने लगा क्या हो गया यह क्रूरता में क्या चीज आया जिन चीजों में अपने को कम मानते थे है ना अपने को अब दूसरों से अधिक अधिक मानने लगे अब ये भाषण देना शुरू कर देगा यू नो दैट इन 1940 फोर्टी आई वॉज बॉन एन ए विलेज वेयर देयर देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी नो रोड ठीक एंड टूडे आई है एम्पायर ऑफ दिस फलाना फलाना इतने करोड़ रुपए का तो जिसमें अपने आपको कम माना घर में जगह जगह लाइट लगा रखे हो अनावश्यक भी लाइट लगाए क्या करे बेचारा तो जिसमें कम माना उसमें से किसी में भी सफल हो जाने के बाद अब वो क्या करेगा आओ मैं तुम सबको क्या करूंगा मैं सबको सुखी करूंगा मेरी शरण में आ जाओ मैं सबको सुखी करूंगा ये क्या हो गया ये एक प्रकार का क्रूरता है अब टर्म्स किसकी चलेगी मेरी चलेगी क्योंकि तो मैं आपको सुखी करूंगा ना आप थोड़ी करोगे इस प्रकार से अधिक मानने लगे तो अब यहां से क्या हो गया एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया यहां पर लक्षण क्या निकल के आया एक्सप्लॉयट करना मूल बात तो यही है दबाना डिक्टेट करना लड़ना युद्ध करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब क्या लक्षण है इस विधि से इस विधि से है ना मैं सबको सुखी करूंगा आ गया धर्म इसका भी इनकी किसी की परंपरा बन पा रही क्या नहीं इनकी कोई परंपरा नहीं बन पा रही ये बात समझ में आया ये बात समझ में आ गया फटाफट निपटना पट इसको अब देखिए इसमें अभी तक देखेंगे तो तीन तरह के आदमी है दीन हीन और क्रूर तो पुराने जमाने के लोग भी जब शादी ब्याह करने जाते हैं तो लड़का लड़की को देखने जाते हैं देखने जाते ही जाते हैं वो लोग भी बड़े समझदार होते हैं वो बढ़िया कॉम्बिनेशन बिठाते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन बढ़िया है कृपा करके दिल पहात रख के ध्यान देना जिन पति पत्नी के आराम से पट रही उनका अभी कैलेंडर छपरा इधर है ना कौन से कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया है दो क्रूर की शादी करा दो अभी एजुकेशन से लोगों में मानवीता बढ़ी है क्रूरता बढ़ी है पहले महिलाएं दीन ज़्यादा हुआ करती थी अब क्या हो गई हैं क्रूर क्योंकि पहले दीन क्यों होती थी घर में पति उनको सुखी करेगा क्यों क्योंकि उसकी जेब में पैसा है लड़कियों ने सोचा ये तो बड़ा बुरा हाल है जिसकी जेब में पैसा रहता उसी की बात सुनना पड़ती है तो बड़ा अत्याचार है और अत्याचार से लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया नौकरियाँ करी और पैसा कमाने लगी अब पैसा कमाने लगी तो उनके घर में उनकी चलने लगी जिसकी जेब में पैसा उसको वीमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं है ना पहले बिल्कुल ठीक बात वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हम क्या कर रहे हैं एकदम धोखा वीमेन एम्पावरमेंट के नाम से वीमन के साथ जो है ना अत्याचार हो रहा है डबल डबल तिपल तिपल ड्यूटियाँ हो रही है परेशान होने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है ना क्योंकि पैसे से हल नहीं है पैसे से चीज़ें हल नहीं है लेकिन क्या करें उतना भी नहीं हो तो खाने के ला पड़े तो क्या हो गया? दो यदि क्रूर मानव की शादी करा दी तो पूरा मोहल्ला सुनेगा इसलिए आप क्या हो गया लड़कियाँ खुद ही शादी नहीं करती उनको पता है वो बहुत क्रूर हो चुके हैं अब उनके किसी से पटने वाली नहीं है शादी तो एक कॉम्प्रोमाइज़ ही है तो कहाँ है करना भैया तो ज़्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियाँ अब शादी नहीं कर रही और जो ने कर ली उनको लगता गलती हो गई तो दो क्रूर यदि शादी कर लें तो चलेगा क्या चलो दोहीन लोग शादी कर लें बंटी बबली दो चालाक यदि शादी करे तो कौन कब कौन किसका सामान लेकर भागेगा ये इंतजार में है कौन किसको को कहा सीढ़ी बना एक अमेरिका में लड़का रहता है लड़की को भी अमेरिका जाना है लड़का अमेरिका में रहता है लड़की को अमेरिका जाना है उसको पति नहीं चाहिए तो अब वो उसे शादी करेगी वो क्या बनेगा सीड़ी। वीजा। वीजा। सीड़ी पे उसके लिए सीढ़ी वीजा सीढ़ी सिर्फ पैर रख के अमेरिका पहुंच गए उसके बाद तू तेरा जान है ना तमाम तरह की चीजें इसको आप देख ही सकते हो दो जब भी हीन लोग शादी करेंगे वो चलेगा नहीं उसमें हमेशा डाउट बना रहेगा चालाकी आज एजुकेशन से क्या बड़ी है चालाकी चालाकी से आगे कहा पहुंचेंगे क्रूर तो दो तो चालाक चाला लोगों के पटे की पटेगी क्या नहीं ये कॉम्बिनेशन भी सफल नहीं है दो दिन मानो का शादी दोनों अपने को कम मानते हैं क्रूर में क्या होगा पूरा मोहल्ला सुनेगा दिन में क्या होगा पूरा मोहल्ला उनको सुनाएगा एक इधर से निकला साइकिल हटा कोई जी भैया जी भैया हटा लेता हूँ भैया कोई दस आया उन्हें ये क्या कपड़े यहां सुखा रहे हटाएस तो जी भैया दोनों ऐसे करेंगे जी जी करने के अलावा कोई काम उनका बच्चे ने, ने कहा आदमी जाए तो जाए कहां सबसे बढ़िया सक्सेसफुल मैरिजेस क्या है दीन और क्रूर जिनकी अब तक पट गई सोच लो अब खाली ये मत तय करना की कौन दीन है कौन क्रूर है एक दीदी मिली बोले मेरा पति तो सर देवता है बहुत अच्छा अब मैं कहूँ ये कैसे हो गया मतलब यहाँ इतना सारा पढ़ाई करो अध्ययन करो उसके बाद कोई अप्रिसिएशन मिले उधर तो पहले से देवता हो गया मैं शुरू शुरू में नया नया रंगरूट था तो मैं बड़ा चक्कर पड़ गया ये क्या लफड़ा हो गया हम तो कह रहे हैं मानव को अपना प्रयोजन समझ में आना चाहिए विचार की पूर्णता होना चाहिए उसके बाद संबंध में तरप्ती वहां तो इतनी गहरी तरप्ती की पूछो मैं तो अध्ययन करने के आखिर मामला क्या है तब जाके प्रेजेंटेशन निकल गया अध्ययन करने से ये समझ में आया कि वो महिला ने कभी सोचा नहीं था कि कोई पढ़ा लिखा आदमी उससे शादी करेगा उसने कभी ये सोचा नहीं था कि कोई एक अफसर उसको पति मिलेगा उसने कभी कोई सोचा नहीं था कि एक अंग्रेजी बोलने वाला एक शहर में रहने वाला उसके लिए कोई मिल सकता है अपने को इतना कम मान रखा था कि जितना भी मिला उसको अभी अपने से इतना अधिक मान रखा है कि एक शरीर यात्रा तो आराम से निकल जाएगी यह भी क्या बोरा है तो ऐसे ही कुछ का कुछ हम माने रहते हैं है ना और चीजें चलती रहती हैं, लेकिन यह समझ में आ जाए कि इसमें से तृप्ति किसी को भी नहीं है ये बात समझ में आ गई टी ब्रेक होने वाला है कि नहीं होने वाला आज आज। तो ये दोनों तरह के मानव दीनता हिंता, क्रूरता इनमें बेसिक अंतर का है देखिए कितना भी बड़ा क्रूर आदमी हो उसकी क्रिया इतनी की है भले ही वो पूरा भाषण दे मैं सबको सुखी करूंगा ये भाषण ही है जब आप अंदर जाओगे तो दृष्टि इतनी ही काम कर रही है है ना स्वभाव तो समझ में नहीं आया था क्रियाएं इतनी काम करती दिखाई देगी बड़े से बड़े आदमी को अंदर देखोगे तो पोलम पट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको है ना ये अपने को समझ में आता है वो उसको खुद को सुखी होना तो जाना ही, ही पड़ेगा सोचने के लेवल पर यहाँ पर कि मैं सबसे आगे बढ़ गया हूँ नाव अब मैं क्या कर रहा हूँ जैसे एक व्यक्ति आए हमारे यहाँ मैंने पूछा क्या कर रहे हो बोले सर पहले मैं अपने लिए काम करता था आप क्या करते हो बोले मेरे ने छः लोगों के लिए रोजगार दे दिया आजकल मैं 600 लोगों को रोजगार 600 परिवार को रोजगार उपलब्ध कराता हूं तो मेरे से निकला कि मैंने कहा पहले आप अपना अ, अकेले पेट नहीं भर पाते थे अब 600 परिवार आपके लिए काम कर रहे हैं आपका पेट भर पा रहा है क्या घायल हो गया भैया नाराज हो गया हो तो भाषा कितनी अच्छी कि अब हम छह परिवारों को रोजगार दे रहे हैं हकीकत कितनी कि 600 लोग मिलकर इसका पेट नहीं भर पा रहे हैं। बातें कितनी अच्छी कि मैं तो सबको सुखी करने चला हूं अरे तुम्हारा अपना कुछ निपटारा हुआ क्या तो बातें इतनी बढ़िया काम उतना का उतना सुविधा संग्रह ऑब्जेक्टिव बना हुआ है दीनता दीनताहीनता क्रूरता में दीनता से तंग आकर आदमी हीनता और हीनता सफल होने से क्रूरता अब तक इसी को हम विकास मार रहे हैं ये हिंदुस्तान विकसित हो गया मोदी जी के राज्य में क्या हो गया इसमें उसके घर में जाके घुस के मारा है मतलब हम क्रूर हो गए अभी ठीक से देखिए जिनको हम देवता मान के बैठे हैं कहीं वो ऐसा तो नहीं दीन हीन और क्रूर ही हो यदि हम दीन हैं तो हमारा देवता कौन होगा है ना क्रूर ही आएगा यदि हम हीन हैं तो हमारा देवता कौन होगा क्रूर नहीं हो सकता क्योंकि चालाक आदमी को इतना चार्ज इतना पता है कि इसके पास गए तो बेटा अपना नंबर कटा आप समझ लीजिए इसमें कौन देवता हमने बनाए या देवता ने आपको बोला कि हम तुम्हारे देवता हैं देवता की पहचान किसने करी हमने करी कि हमारे हमारी पहचान करने के तरीके हमारे हैं यदि मैं दीन हूं तो मेरे मेरे लिए देवता कौन होगा जो क्रूर होगा यदि मैं हीन हूँ तो मेरा देवता क्रूर होगा क्या है ना मेरा देवता हीन होगा हीन जो मेरे से आगे होगा हीनता में हम उसको देवता बनाएंगे ना जो हमसे आगे होगा यदि हम क्रूर होंगे तो हमारा देवता कौन होगा हमारा देवता कौन होगा महाक्रूर होगा ये होगा ना यदि मेरे को भांग खानी है तो मेरा देवता कौन होगा एकदम भंगेड़ी होगा दिन भर भांग खाकर पड़ा रहे यदि मेरे को पहलवानी करनी है तो मेरा देवता कौन होगा है ना अखाड़े में रहने वाला यदि मेरे को दारू पीना है तो मेरा देवता कौन होगा दारू दुकान वाला यदि मेरे को क्रिकेट खेलना है तो मेरा देवता कौन तो सच में देवता है भी या नहीं है या हम अपने अपनी ठीक से पहचान नहीं कर पा रहे हैं। गलत पहचान के आधार पर हमें उन्होंने आगे कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हारा देवता हूं है ना हम ही अपना देवता की पहचान करते हैं और हम अपनी जितनी पहचान कर पाते हैं उतने ही देवता को पहचानते हैं गलती है इसमें एक भी आदमी सुखी नहीं है तो लौट के आइए फटाफट बहुत सारी बातें हैं हम लोग करते हैं दस मिनट का समय चाय मिनट है।, है कि जो लोग दो बजे तक निकल रहे हैं या शाम में छः बजे तक भी निकल रहे हैं उसमें से जिन लोगों ने अभी तक नाम नहीं बताए हैं वो स्पेशली नाम बता दें आपके निकलने का क्योंकि खाना शाम का और टिफिन जो हैं वो इस काउंट के बेसिस पर बन रहे हैं तो यहीं पर ये यह साउंड डेस्क पर आप आके अभी नोट करवा दें इस ब्रेक के बीच में थैंक यू